ये भगवान की कृपा का फल है अन्यथा इतने दिव्य और पवित्र ग्रंथ के कथन श्रवण का अवसर प्राप्त हो ऐसा हमारा पुण्य कहा है ये भगवान की महती कृपा का फल है सहज ही एक बात हमारे स्मरण में आई श्री वल्लभाचार्य जी का भाव है धर्म प्रोजित कई तब तरम निर्मत्ण सता वेद्यम वास्तव शिवदापत्रोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते कि परेर सद्यो हृदय रुझ्यते प्रति शुष् सु शुश्रू शुभ भी कृति भी सद्या हरि हरदि अवरुद्य कृति भी के ऊपर शिवल्हाचार्य जी लिख रहे हैं कथा श्रवण की इच्छा पुण्यात्माओं के हृदय में उत्पन्न होती शुश्रूषु भी श्रवणोच अभी सुना नहीं है सुनने की इच्छा व्यक्त की है कि हम कथा सुनेंगे तो कथा सुनने की इच्छा भी पुण्यात्माओं के भीतर प्रकट होती है सामान्य जीवों के भीतर कथा श्रवण की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती पर जो विशेष बात वल्हाचार्य जी कह रहे हैं सुबोधनी में वे कह रहे हैं कि सामान्य पुण्य जिसका फल स्वर्गा लोगों तक ही सीमित है ऐसे पुण्य में ऐसी सामर्थ्य कहाँ है जो कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न कर दे तो वे कहते हैं सत्संग किस पुण्य से प्राप्त होता है बड़ा सुंदर भाव है वे कहते हैं भगवत भागवत, भागवत, भागवत परिचर्या जन्य जो पुण्य है उस पुण्य के फलस्वरूप भगवत चरित्र भागवत चरित्र श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है चाहे इस जन्म में अथवा जन्मांतर में हम लोगों के द्वारा गुरु गोविंद की संत सदगुरु की जाने अनजाने कोई सेवा बन गई होगी उस सेवा का जो सुकृत है वह आज कुंजीभूत हुआ है और हमें इतने लंबे समय तक सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है नहीं तो सात दिन आठ दिन ही सत्संग मिलता है दास्ता यद्यपि हमारे गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं कि इतनी व्यस्तता इतना श्रम उचित इतन नहीं है और प्रयत्न भी किया जा रहा है कि जो समय पूर्व निश्चित हो चुका है वहां तो बाध्यता है उसके आगे थोड़ा अंतराल रखा जाए कथाओं में लेकिन फिर भी भले ही लगातार कथाएं होती हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ समय आने जाने में यात्रा में चला जाता है लेकिन ठाकुर जी की कैसी कृपा है एक महीने तक कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं एक जगह बैठ करके लगातार एक महीने का सत्संग आप सब तो महान भाग्यशाली हैं ही हमें भी भगवान की अतिशय कृपा की अनुभूति हो रही है भगवान जानते हैं कि यह प्रमादी जीव है यह हमारा स्मरण नहीं कर सकता है तो अपनी ओर से अनुग्रह करके वे ऐसा अवसर प्रदान करते हैं कि हमें भी भगवत भागवत चर्चा के माध्यम से अपने जीवन और अपने समय को सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है एक बड़ी सुंदर बात कल हम नहीं कह पाए थे लेकिन आज हम उसको कहेंगे जरूर आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि महाराज पांडु का चित्त विरक्त हो गया और वानप्रथ की दीक्षा ग्रहण करके वे सतसंग पर्वत पर निवास करने लगे वहीं पांडवों का अवतरण हुआ युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन यह तीन कुंती माता के गर्भ से प्रकट हुए एवं नकुल और सहदेव यह माद्री के पुत्र हुए पांडु दिवंगत हो गए माद्री सती हो गई और पांडव लौट करके ऋषियों ने उनको हसनापुर भेजा है और हसनापुर में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ भीष्म जी ने हृदय से लगाया है और सबकी उचित व्यवस्था वहां की है खेल कूद का चरित्र आप लोग सुन चुके हैं भीमसेन कोई देशभक्त ऐसा नहीं करते थे अपरिमित बल उनमें था और चंचलता तो बालक में होती ही है वे खेल खेल में सबको हरा देते थे यही देश का कारण बना कौरव विचार करने लगे दुर्योधनादि सौ भाई विचार करने लग गए कि अभी तो यह बहुत छोटा बालक है अभी हम सबका निर्वाह अत्यंत कठिन हो रहा है इसके खेल के मैदान में आते हम सबके प्राण संकटग्रस्त हो जाते हैं और ये बड़ा हो जाएगा तब तो हमारा जीने ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए किसी भी पद्धति से भीमसेन को मार देना। और इसी अपने दुर्लक्ष्य की सिद्धि के लिए वे अनेक प्रकार के षडयंत्र करने लगे बध के प्रयत्न करने लगे यहाँ जो एक विशेष बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये है भगवान व्यास कह रहे हैं महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को उसी स्वरूप में देखता है जैसा वह स्वयं है अपने अंतःकरण का ही प्रत्यक्ष अनुभव दूसरे की ओर देखकर के होता है ये कहने का आशय युधिष्ठिर धर्मात्मा विदन पापमात्मी स्वेना अनुमान न परम साधुम सम इतना बढ़िया श्लोक है इसको कहेंगे दृष्टि सृष्टि बाद हमारी जैसी दृष्टि हो वैसे ही हमारे सामने सृष्टि हो जाती है पूज्य महाराज जी के ही मुख से श्रवण की गई थी एक घटना कि गंगा के मध्य नौका में बैठ करके जल नौका विहार करते हुए किसी एक व्यक्ति को देखा और एक युवा कन्या को देखा लगा कि यह क्या कर रहे हैं? गंगा जी के तट में इस प्रकार से यह जलक्रीड़ा कर रहे है नौका विहार कर रहे हैं लेकिन बाद में जब यह व्यात हुआ कि यह अमुख पिता हैं और इनकी यह पुत्री है तो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ यह ज्ञान जब तक नहीं हुआ था तब तक दूसरे प्रकार का भाव बन रहा था चित्त जब शुद्ध होता है तो अशुद्धि भी अशुद्धि के रूप में नहीं दिखाई पड़ती है सभी लोग जानते हैं कि पूतना का चाल चलन उसकी चाल ढाल उसके हाव भाव किसी कुलीन पतिव्रता नारी के जैसे नहीं थे जैसा कि सुखदेव जी ने वर्णन किया लेकिन ब्रजवासियों के चित्त अत्यंत तो शुद्ध थे इसलिए गोप गणों ने उस स्वरणी पूतना को लक्ष्मी जी आई है इस रूप में अनुभव किया और गोपियों ने भी यही अनुभव किया गोप्या श्रियम दृष्टु मिवागताम पतिम गोपियों ने भी यही अनुभव किया की कि साक्षात लक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने आइए चित्त शुद्ध हो तो पूतना में भी लक्ष्मी का दर्शन हो जाएगा युधिष्ठिर का चित्त इतना शुद्ध है इतना शुद्ध है कि पाप पूर्ण दुर्योधन के भयंकर षड्यंत्र करने पर भी पाप पूर्ण प्रयत्न करने पर भी वे दुर्योधन को अपने जैसा ही साधु समझते रहे इतना सब होने के बाद भी दुर्योधन के प्रति उनके चित्त में असदभाव नहीं आया यह है युधिष्ठिर की श्रेष्ठता साधु हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी साधु कौन है और असाधु कौन है तो आकाश में चर्चा हो रही थी नारद जी बोले आप लोग यहीं से तमाशा देखो अभी हम प्रमाणित करके बताते साधु कौन असाधु कौन है तो श्री नारजी सीधे आकाश से सहसा अवतरित हुए और दुर्योधन के समक्ष प्रकट हो गए दुर्योधन ने भी सत्कार किया तो नारजी ने दुर्योधन से ही कहा कि आपके राज्य में कोई श्रेष्ठ साधु पुरुष हो उसका दर्शन हमें कराइए यह सुनते ही बहुत जोर से ठहाका लगा करके दुर्योधन हता बोले महाराज सज्जन पुरुष कहाँ धरे हैं, साधु कहाँ धरे हैं है? अरे जिसको मान लो वही है हमें तो कोई साधु नहीं दिखाई पड़ता पूरे हसनापुर में चर्चा है युधिष्ठिर बड़ा साधु है युधिष्ठिर बड़ा साधु है लेकिन हमें तो युधि से अधिक कुटिल और कोई नहीं दिखाई पड़ता नारजी नारायण नारायण कह के अंतर्धान हो गए और उसी हसनापुर में महाराज जी अपने भाइयों के बीच श्री धर्मराज युद्धिर विराजमान थे उनके समक्ष नारद जी आये सभी भाइयों ने श्रद्धा वनत होकर चरणों में वंदन किया नारजी ने कहा युधिष्ठिर हम एक मनोरथ लेके आए हैं क्या है भगवन आज्ञा कीजिए बोले किस हस्तनापुर में हम किसी श्रेष्ठ साधु पुरुष का दर्शन करना चाहते हैं। कितना सुनते ही विश्व के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा भगवान हमें तो इस इस हस्तनापुर में असाधु पुरुष कोई दिखाई ही नहीं पड़ता कृपाचार्य कितने बड़े साधु हैं, द्रोणाचार्य कितने बड़े साधु हैं। हमारे पितामा भीष्म का तो कहना ही क्या है हमारे साहू जी जरूर है पर बड़े विज्ञानी है कुछ कुटी के साथ हुए महाराज उन्हें शकुनि और दुर्योधन भी सज्जन दिखाई पड़ रहे हम अपने अंतकरण को बदलें अब बदलते बदलते यहाँ तक बदल दें कि हमें भगवान को छोड़कर और कुछ भी दिखाई न पड़े वासुदेवा सर्वम यह जो चरम लक्ष्य है इस लक्ष्य तक हम पहुंच जाए कुंती की भक्ति है क्या सारा संसार कुंती को अनाथ मानता है लेकिन कुंती माता ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना बाले काल में ही कुंती भोज के यहां पहुंच गई और इसके बाद पांडु का भी साहचर्य बहुत दीर्घकाल तक प्राप्त नहीं हो सका असमय में पांडु दिवंगत हो गए हसनापुर में अपने पुत्रों के सहित जिस उपेक्षा को जिस कष्ट को कुंती को सहन करना पड़ा वह किसी से छिपा हुआ नहीं भीष्म सर्वथा निर्लिप्त और निष्पक्ष हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं कुलगुरु कृपाचार्य अपने पौरोहित्य तक सीमित हैं। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं उनका अपना जो कार्य उसको वो ठीक से संपादित कर रहे हैं धरतराष्ट्र अंधे हैं और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती पाती केवल एक महात्मा विदुर ऐसे हैं जो पांडवों के हृदय से हित चिंतक हैं हितैसी है इसलिए महाराज जी यहाँ आदि पर्व में श्री वैशंपायन महर्षि कहते हैं कि जैसे देवताओं के परम हितैसी भगवान श्री हरि हैं ऐसे ही पांडवों के परम हितैसी महात्मा विदुर हुए विदुर जी की उपमा भगवान से दी गई भगवान जैसा देवताओं का हित करते हैं ऐसा हित विदुर जी के द्वारा पांडवों का हुआ युधिष्ठिर व्याकुल हुए और उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा माँ भीम से नहीं आए हम तो यही समझ रहे थे कि वे घर आ गए होंगे भोजन करके लेकिन अब तक नहीं आए क्या कारण है माता को भी बड़ी चिंता हुई लेकिन स्त्री विदुर जी ने आकर के कहा धैरी रखो भगवान शरणागत वत्सल है भक्त वत्त वत्थल विदुर जी समझा बुझा करके चले गए हैं और इस परिस्थिति में भी माता कुंती ने कितना धैर्य धारण किया होगा यह हम समझते हैं कि वाणी का विषय भी नहीं भीमसेन जैसा पुत्र न आ एक दिन दो दिन नहीं आठ दिन तक नहीं आए और इसके बाद भी कुंती ने ना धृतराष्ट्र से न ही द्रोणाचार्य से न ही पितामह के पास जाकर के यह निवेदन करवाया कि ऐसी परिस्थिति है अपने धैर्य धारण करके कुंती विराजमान रही उसने विचार कर लिया था अपने भीतर कि भले ही सारा संसार मुझे अनाथ मानता हो लेकिन जब तक द्वारिका नाथ जगन्नाथ है तब तक मैं अनाथ कहती और इस भाव को श्री सुखदेव जी ने भागवत के पहले स्कंध में दिया है स्वय नाथेल मुहूर् विपद गणाथ कुंती कहती भले ही संसार की दृष्टि में मैं अनाथ होती हूँ लेकिन त्वैव नाथसेन आप ही मेरे एकमात्र नाथ हैं यह मेरा विश्वास दृढ़ था इसलिए आपने अनेक विपत्तियों के समूह से हमारी रक्षा करी आठ दिन यतीत होने के बाद भीमसेन आज आए हैं कुंती के चरणों में प्रणाम किया है और युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया है महाराज लिखा है कि युधिष्ठिर ने भीमसेन का मत्सक सुंगा है और अपने नेत्रों से उनके जल बहा आया है अर्जुन को अर्जुन ने प्रणाम किया है अर्जुन को हृदय से लगाया है और नकुल सहदेव को भीमसेन ने अपने दोनों हाथ मस्तक पर रख करके उन्हें आशीर्वाद दिया इस तरह से परस्पर अभिवादन किया और उस समय श्री युधिष्ठिर ने सबको बुलाकर अपने भाइयों को कहा है हे से विशेष रूप में कहा तूषणी भवनते पे जलप्य मिदम कार्यम कथन का चलो बस चुप हो, गिदू जी कह के गए कि मौन रहो मौनम सर्वार्थ साधनम इस घटना की चर्चा किसी के सामने नहीं करना कि हमें विष दिया गया हमको गंगा में डुबाया गया हम नागलोग पहुंच गए और ऐसे ऐसे रश्म की ये इसका एक कथा कहने की आवश्यकता कहीं नहीं है इसको अपने भीतर छिपा करके रखो किसी भीमसेन के तारखी को दुर्योधन ने मार डाला महात्मा विदुर ने आकर के एक बार पुनः भीमसेन को समझाया युधिष्ठिर को समझाया इस बार कुछ काल के पश्चात इन दुष्ट दुर्योधन आदि ने भयंकर विश्व पुनः कालकूटम नवम तीक्षणम सम्भतम लोम भयंकर कालकूट विशिर मिलाया है और मिला कर के एकांत में पांडवों से अलग करके ईश्वर से अलग करके भीम को ले गए हैं और बड़े प्रेम से उनको हस्ते हसाते खिलाते हुए खूब भरपेट भोजन कराया वो भयंकर कालकूट विष्ठा लेकिन अमृत पी करके आए हैं नागलोक से दिव्य मणियों की माला पहनकर आए हैं और इस प्रकार की औषधियों को वासुकी ना, नागराज वासुकी ने उनको कवाया है कि उनके शरीर पर विष व्याप्त नहीं हुआ और उस भयंकर कालकूट विष्वो भी पचा गए कैसे पचा गए कहते हैं भीम संघनने भीमे अजीरियत ब्रकोदरे विकारम न यजनयत सुतीक्षणम तद विषम वृकोदरे भीमसेन के पेट में ब्रक नाम की अग्नि थी वही एक कारण था उस वृक नाम की अग्नि ने संपूर्ण विष को जला करके भस्म कर दिया अब दुर्योधन की बड़ी चिंता बढ़ गई इसने कहा मामा जी ये तो भयंकर विष को भी पचा गया इसका मतलब है ये तो मरेगा नहीं हम सब भाइयों के काल के रूप में हमको तो ये समझ में आता है पर कहा धन जी धैर्य रखो अभी अनेक युक्तियां हमारे पास हैं। और उन सब युक्तियों का कर्मशा प्रयोग किया जाएगा यदि प्रारब्ध ने तुम्हारा साथ दिया तो यदि दैव तुम्हारे अनुकूल हुआ तो फिर सब कुछ सिद्ध हो जाएगा इसका मतलब है कि इस प्रारब्ध की बात को दैव की बात को दुष्ट व्यक्ति को भी स्वीकार करना पड़ता है चाहे जितना चतुर चालाक हो दैव के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है जन्मे जी ने पूछा कि महाराज आप कृपा करके कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा इनका भी संक्षिप्त परिचय दे, दे दें तो बहुत अच्छा है तब इनका संक्षिप्त परिचय दिया है भरद्वाज महर्षि उन्हीं के तेज से जो यज्ञ के द्रोण नामक पात्र में स्थित हुआ उससे द्रोणाचार्य का अवतरण हुआ ये साक्षात जो है बृहस्पति जी का ही स्वरूप है बृहस्पति ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुए और गौतम नंदन शरद्वान महर्षि के तेज से कृपाचार्य और कृपि एक कन्या उत्पन्न हुई कन्या का विवाह द्रोणाचार्य के साथ किया गया जिससे अश्वत्थामा का जन्म हुआ बोलो भक्तवत् भगवान की जय अश्वत्थामा के संबंध में बड़ी विचित्र बातें महाभारत ग्रंथ में लिखी हैं। कहते अश्वत्थामा ने जन्म लेते ही उच्च स्रवा घोड़ा जैसा महीनाता है, है। उच्च स्रवा घोड़े के जैसा शब्द उसने किया और इतना प्रचंड शब्द था कि उस शब्द से व्यनदत्त दसो दिशाएं हो होती इतना प्रचंड शब्द था घोड़े के समान सजात मात्रो व्यन दत्त यथस्त्र उसी समय आकाशवाणी हुई इसने जन्म लेते ही अच्छा घोड़े के समान हिम हिनाहट की इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा होगा अस्वत्थाव बालो यम तस्मान नामना भविष्य आकाशवाणी ऐसी ही नामकरण संस्कार हो गया और भारद्वाज महर्षि ने विधिवत इनका जातकर्म संस्कार कराया आप लोग कहेंगे भारद्वाज महर्षि कौन है द्रोणाचार्य को ही भारद्वाज कहा गया क्योंकि तक्षम भरद्वाज अपत्यम् अपत्यम पुमान भारद्वाज द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य ही भारद्वाज है वे बड़े प्रसन्न हुए महर्षि भरद्वाज से जो द्रोणाचार्य के पिता हैं प्रथम शिक्षा द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद की अपने पिता महर्षि भरद्वाज से प्राप्त की फिर द्वारा आपने अग्निवेश नामक ऋषि से और दिव्यांगों की शिक्षा प्राप्त की और जब उन्होंने सुना कि परशुराम जी से बड़ा दिव्य अस्त्र शत्रों का ज्ञाता और कोई नहीं है तो वे मह, भगवान परशुराम के निकट पहुँचे महेंद्र पर्वत पर और उन्होंने कहा कि मैं अंगिरा गोत्री अंगिरा पुलोद्भव ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ यह सुन कर के श्री परशुराम जी महाराज ने कहा कि हमने सतैल वन कानना रत्नों ऐसी परिपूर्ण यह वसुंधरा महर्षि कश्यप को दान कर दिया है और अपने ऊर्ध्व लोगों को भी मैंने नष्ट कर दिया है रामजी ने कहा था ना तो बाण से ऊर्ध्व लोगों को भी मैंने समाप्त कर दिया है अब मेरे पास दो चीजें हैं एक मेरा शरीर है प्राण है और दूसरा मेरे पास धनुर्वेद है इन दो में से तुम क्या चाहते हो क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है किसी भी याचक ब्राह्मण को मैं निराश नहीं करूंगा विमुख नहीं करूंगा तब श्री द्रोणाचार्य ने कहा कि भगवान आप कृपा पूर्वक हमें धनुर्वेद प्रदान करें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें उस समय तो प्रसन्न होकर के उन्होंने यह प्रदान किया अस्त्रणी बा शरीरम बा बरे तन या अस्त्र ले लो, ले लो हमें अस्त्र शस्त्र चाहिए और उन्होंने चरणों में रहकर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया और उन अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करके वे श्रेष्ठ पंडित हो गए और उस समय अपने प्रिय मित्र द्रुपद के निकट गए महाराजी अश्वत्थामा के जन्म के बाद इन्होंने महर्षि परशुराम जी ऐसी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए ऐसा महाभारत के अनुसार प्रमाण और जब लौटकर आए अपनी तपस्वनी धर्म पत्नी कृपि की विपन्नता को देखा और अपने पुत्र के कष्ट को देखा तब आपने निश्चय किया कि अपने मित्र द्रुपद के यहाँ जा कर के हमें कुछ उनसे ले लेना चाहिए इसलिए प्रियम सखायम सुप्रीतो जगाम द्रुपम प्रति द्रुपद के यहां आए द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सतीर्थित थे एक ही गुरु की समिधि में रहकर इन्होंने स्वाध्याय किया था वेद वेदांग का अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था द्रुपद कहते थे बचपन में कि मित्र द्रोण मैं अपने पिता का बहुत प्यारा हूं और एकमात्र तो उसके राज्य का उत्तराधिकारी हूं जब मेरा अध्ययन सम्पन्न हो जाएगा मैं समावर्तन पूर्वक घर जाऊंगा तो निश्चित है मेरे पिता मुझे राजा बना देंगे और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आपकी तो मौज हो जाएगी अरे नहीं राजा बनने के बाद तुम हमारा ध्यान कहाँ रखोगे अरे बोले नहीं महाराज मित्र को हम भूल सकते हैं आधा राज्य हम तुम्हें दे देंगे यह अनेकों बार कहा द्रोणाचार्य बड़े संतोषी उनको आधे राज्य की कामना नहीं थी उन्होंने कहा भाई इस समय मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दूध की आवश्यकता है वो दूध के लिए मचल रहा है यहाँ महाराज स्पष्ट लिखा हुआ है की आटे को जल में घोलकर कर अश्वत्थामा को कृपी ने पिलाया और उसको पी करके वह प्रेमोन्मत होकर अश्वत्थामा नृत्य करने लग गया कि आज मैंने भी दूध पिया इसको देख कर के द्रोणाचार्य के नेत्र भराए कि मैं वह तपस्वी ब्राह्मण हूँ जो अपने पुत्र को दूध भी उपलब्ध नहीं करा सकता तो एक पयस्वनी गाय ब्राह्मण ले सकता है यह ब्राह्मण का अधिकार है क्योंकि उसके हब्य कब्जे का निर्वाह बिना गाय के संभव नहीं है गाय को ही होमधेनु कहा जाता है और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा चखा हूँ तुम अपनी बाल्यकाल में की गई प्रतिज्ञा का स्मरण करो हमें तुम्हारा आधा नहीं चाहिए मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि मैं अपने ग्रहस्त्र का ठीक से निर्वाह कर सकू एक पयस्वनी गाय भव्य कवि के निर्वाह के लिए हमें दी जाए यह सुनते ही धन के मद में मत द्रुपद हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अरे सक्षम भवती मंदात्मन श्रियाहीन धनच्युतई मंदात्मन धनच्युतई श्रियाहीन ही सक्षम श्रिया भवती अरे मंदात्मन मंद मंद बुद्धि ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण हमारे जैसे श्रीमंत राजा महाराजाओं से कहीं तुम्हारी मित्रता संभव है और कथंचित मित्रता होती भी है तो वह भी समय पाकर बूढ़ी हो जाती कालेन है सौहृदान्य जीते काले न परिजीर्यता सौहृदम में तवयासी सामर्थ्य बंधन पहले की बात कुछ तो और थी समय आने पर सब पुराने हो जाते हैं मित्रता भी पुरानी हो जाती है ऐसा ही समझ लो अब वो समय चला गया पर ध्यान दें भले ही धर्म कोई राजा का यह विचार हो सकता है पर साधु पुरुष सज्जन पुरुष का यह विचार नहीं होता वे प्रेम का निर्वाह सदा अपनी ओर से करते हैं द्विपक्षीय जो, जो होता है वो व्यवहार होता है या स्वार्थ होता है लेकिन प्रेम सदा एकांगी होता है एक पक्षीय होता है जहाँ जहाँ विशिष्ट प्रेम के उदाहरण हैं, वहाँ सब एक पक्षीय प्रेम है जैसे चातक का स्वाति के जल से प्रेम एक पक्षीय है स्वाति का चातक से कोई प्रेम नहीं है मछली का जल से प्रेम जल का मछली से कोई प्रेम नहीं है चकोर का चंद्रमा से प्रेम चंद्रमा का चकोर से कोई प्रेम नहीं है सज्जन पुरुष जिससे प्रेम करते हैं वह एकांगी प्रेम का निर्वाह करने का संकल्प करते हैं है? हमारे ठाकुर जी के चरित्र में देखिए ठाकुर जी ने जिसे अपना लिया एक पक्षी अपनी ओर से ही प्रेम का निर्वाह चाहे जैसी परिस्थिति आई उसका त्याग नहीं किया बहु सुधि मोरी विसारी पावा राजकोषपुर नारी ओ महाराज सरकारी कितना कहते ही तो लक्ष्मण जी के होठ खड़कने लगे लंबी लंबी श्वास भरने लगे न सकुचिता पंथा येन बाली हतो गता वो रास्ता बंद थोड़ी हुआ जिस मार्ग से बाली गया है धन की टंकार करके जैसे ही चलने के लिए उज्जैत हुए राम जी ने कहा लक्ष्मण कहा जा रहे हो भय दिखाय दिखाना खाली भय अब भय देख के ही भागने लग जाए तो भागने मत देना पकड़ लेना भय दिखाए ले आ क्यों बोले सखा मोर सुग्रीव चाहे जैसा हो आखिर मेरा मित्र है सज्जन पुरुषों की जो मैत्री होती है वो अपराह्न के जैसी होती है और दुष्ट पुरुषों की जो मैत्री होती है नीतिकारों ने कहा है दुष्ट पुरुषों की मैत्री पूर्वान्ह के जैसी होती है प्रातःकाल सूर्य के सन्मुख आप खड़े होंगे आपकी छाया बहुत लंबी दिखाई पड़ेगी और ज्यो ज्यो सूर्य ऊपर चढ़ते चले जाएंगे काल में आप भगवान सूर्य के सम्मुख खड़े होंगे तो आपकी छाया जो सवेरे बहुत लंबी दिखाई पड़ रही थी वह आपके पैरों तक सिमट जाएगी ठीक मध्यान्ह में और मध्यान काल के बाद सूर्य के सन्मुख जाइए तो छाया बढ़ती चली जाएगी बढ़ते बढ़ते उसका अंत होता है दुष्टों की प्रीति पहले बहुत बढ़ती है घटते घटते खत्म हो जाती है एकदम सिमट जाती है और सज्जनों का प्रेम बढ़ता है घटता नहीं है क्योंकि सज्जनों का जो प्रेम होता है वह स्वार्थ में सना हुआ नहीं होता है वह विशुद्ध प्रेम होता है सज्जनों का प्रेम ऐसा होता है इसलिए ये बात द्रुपद की हो सकती है कि समय पाकर प्रेम भी बूढ़ा हो जाता है मित्रता बूढ़ी हो जाती है सज्जन पुरुषों की मित्रता कभी बूढ़ी होती नहीं है वो सदा युवा बनी रहती है इसलिए हे ब्राह्मण लगता है तुमने नीति शास्त्र नहीं पढ़ा है न दरिद्रो बसुमतो ना विद्वान नदुषा सखा न सूरत सखा क्ली सखी पूर्वम कि अरे ब्राह्मण सच्ची बात तो ये है कि किसी दरिद्र का धनवान से प्रेम नहीं होता मित्रता नहीं लिप सकती है मूर्ख की मित्रता विद्वान से नहीं मिल सकती है और नपुंसक की मित्रता किसी सूरवीर से नहीं मिल सकती है अब और तुम क्या सुनना चाहते हो हाँ आए हो यज्ञशाला में आसन लगा लो सीधा सामान मिल जाएगा एक रात्रि निवास करो चलते तुम्हें कुछ दान दक्षिणा भी दे दी जाएगी और पधारो पर भरी सभा में तुम मुझे अपना मित्र बताकर अपमानित कर रहे हो यह हमें सही नहीं है द्रोणाचार्य ने क्षमा कर दिया लेकिन वस्तुता इस क्षमा की अपेक्षा वे कोप करते तो ज्यादा अच्छा होता यदि कोप कर देते तो हो सकता महाभारत युद्ध न होता किसी के व्यवहार से हमारे चित्त में क्षोभ हुआ है या तो हम एकदम क्षमा गुण को धारण करके उसके द्वारा की गई प्रतिकूल क्रिया का सर्वथा विस्मरण कर दें बुला दें उसको न हुआ समझ लें कि हमारा किसी ने अपमान किया ही नहीं और यदि हम उसको गांठ बांध करके मन में रख लेते हैं और थोड़ी देर के लिए अल्पकाल के लिए क्षमा जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं तो उसे साधु पुरुषों ने क्षमा नहीं कहा पहले दिन आप लोगों ने सुना व्यासि कहते हैं इस महाभारत में दो वृक्ष हैं एक पाप वृक्ष है एक पुण्य वृक्ष है पाप वृक्ष दुर्योधन है और उस पाप वृक्ष की जड़ है धृतराष्ट्रो अमनीषी मोहवृक्ष धृतराष्ट्र को उस पाप वृक्ष का मूल कहा यासी ने युधिष्ठिर धर्म वृक्ष हैं, उसका मूल कौन है बोले उसके तीन मूल हैं श्रीकृष्ण ब्रह्म ब्राह्मणाच वेद ब्राह्मण और श्रीकृष्ण ये युष्ठ रूपी धर्म वृक्ष के पुण्य वृक्ष के मूल है स्पष्ट है हमने चर्चा की थी उस समय कि धरतराष्ट्र की आमनीषा अपने बालकों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ममत्व दुर्योधन के प्रति आसक्ति उसी ने इस भयंकर युद्ध का युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण किया लेकिन इस प्रकरण का विचार करने पर लगता है इस महाभारत युद्ध की एक विशेष हेतु के रूप में यह भी एक विशिष्ट हेतु है अपने आप में द्रुपद के द्वारा द्रोणाचार्य का अपमान और ये बात यहां स्पष्ट नहीं होगी ये बात युद्ध के समय स्पष्ट होगी जब अश्वत्थामा हताह नरोगा कुरा ये सुनकर के द्रोणाचार्य व्याकुल हो गए और उस समय महाभारत ग्रंथ में ये स्पष्ट लिखा है हमने चिन्हित भी किया है वह स्पष्ट लिखा है कि भीमसेन द्रोणाचार्य के निकट जाकर के बोले कि यदि ब्राह्मण ने क्षमा कर दिया होता लोभ को स्वीकार न किया होता तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता इसलिए गुरुजी आपका क्षमा न करना इस युद्ध का कारण है ये भीमसेन ने निकट में, में जाकर के कहा वे साप ही दे देते तो आगे बात नहीं बढ़ती अथवा वे कहते कि वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते द्वंद्व युद्ध का निमंत्रण करते तो भी हो सकता आगे बात नहीं बनती लेकिन वे कुछ बोले नहीं बिना बोले वहां से चले आए और अत्यंत चिंता के कारण उनको बहुत कष्ट हो रहा था वे अपने साले साहब भरत वंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य के निकट आ गए गुप्त रूप से उनके भवन में निवास करने लगे एक दिन की बात है कौरव और पांडव दोनों खेल रहे थे राजकुमार सब खेल रहे थे और खेलते खेलते पपात खूपे सा बीताम तदा बीता बीता माने होता गुल्ली ये गुल्ली डंडा का खेल होता है लकड़ी की एक गुल्ली होती है बीच में मोटी होती उसके किनारे पतले होते हैं पहले तो बचपन में लोग खूब खेलते थे हमने भी खेला है बाकी अब तो गुल्ली डंडा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कहीं कहीं गांव में गुल्ली डंडा का खेल होता है तो वो उस गुल्ली को ऐसे मारते हैं, फिर गुल्ली को डंडा से मारते हैं, फिर नापा जाता डंडा से ऐसा खेल होता है तो गुल्ली जो है वो कुएं में गिर गई अब सभी बालक गुल्ली गिर गई तो खेल बंद हो गया सभी बालक कुआ में झाकने लगे अवसर की प्रतीक्षा करते हुए श्री द्रोणाचार्य वहाँ विराजमान थे वे वहाँ आ गए और उनको देखकर कर के उन बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ किस स्वरूप में वे पधारे बड़ी सुंदर उनकी झांकी का वर्णन किया है भाई चंपा जी ने तेप्यन ब्राह्मणम श्याम आप कृषम क्रत्यवन्त, कहते हैं एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी दूर पर बैठे हुए देखा जो अग्निहोत्र संपादित करने के बाद वहाँ किसी प्रयोजन से रुके हुए थे बलिफलितम उनके मस्तक के बाल पके हुए थे और शरीर धमनी संतत था अत्यंत क्रस्ता नस नाडियां शरीर पर दिखाई पड़ रही थी वे बालक सब उस ब्राह्मण के निकट पहुंच गए उनके भीतर बड़ी निराशा थी श्री द्रोणाचार्य भी उठ करके आए और उन्होंने हंसते हुए कहा अहो वो धिगवलम क्षात्रम धिगेता वक्रताम भरत जाता ये भी ताम आप लोगों के क्षत्रिय बल को धिकार है आपके अस्त्र ज्ञान को भी धिकार है भरत वंश में जन्म लेने के बाद भी क्षत्रिय कुमार होने के बाद भी बीटिका को गिल्ली को आप लोग कुएं से नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो गुल्ली तो तुम्हारी पहले गिरी और मेरी ये मुद्रिका अंगूठी इसको भी मैं गिरा देता हूँ कह कर के बीतां च चा मुद्रिका चम एकदपि द मैं अपनी अंगूठी भी इसमें डाल देता हूँ गुल्ली तो तुम्हारी पहले से है और मेरी अंगूठी तुम्हारी गुल्ली को पकड़ के यहाँ तक ले आएगी छोटी छोटी-छोटी बालक आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये कैसे संभव है ये ब्राह्मण लगता है कुछ दिमाग में गर्मी इसके चढ़ गई है हमारी गुल्ली तो पहले से गिर गई थी और अपनी अंगूठी और उतार करके इसने डाल दी और हंसते हुए कहता है कि हमारी अंगूठी तुम्हारी गुल्ली को पकड़ के ले आएगी कैसे पकड़ के ले आएगी देखें तो सही ये क्या करेगा तब उन्होंने कहा देखो बच्चों हम खेल दिखा रहे हैं एक मुट्ठी सिंक ले आओ सिंक सिंक तो जानते हैं न पतली सिंक किसी भी पत्ती की बालक तुरंत सीख उठा करके ले आए उन्होंने एक मुठ्ठी सीख अपने हाथ में ली और मंत्र से अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको जैसे ही छोड़ा तो एक सीख जा कर वो अंगूठी में और अंगूठी फंस गई गुल्ली में और सीख में सीख सीख में सीख सीख में सीख जुटते हुए घुसते हुए एक महान आश्चर्य हुआ कि गुल्ली अंगूठी फंस गई गुल्ली में और सीख में सीख सीख में सीख जुड़ते हुए प्रविष्ट होते हुए ऊपर तक जो मुट्ठी में आखिरी सीख उनके आ गई बालकों ने बड़ा हुआ बालकों को बड़ा हुआ के अरे ये कैसा है और जैसे कोई रस्सी पकड़ के निकाल ले ऐसी उन सीखों को पकड़ के उन्होंने अंगूठी और गुल्ली अंगूठी अपने अनामिका में धारण कर ली और बालकों को गुल्ली दे कर कहा किसको कहते हैं अस्त्र तुम लोग भरत क्षत्रिय होकर के भी क्या है ये धनुषवान चलाना जानते हो यह सब देख करके सभी बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ उन बालकों ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और पूछा को सी कत्या जानी हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं किसके पुत्र हैं हम आपकी क्या सेवा करें यह सुन करके द्रोणाचार्य जी हंसने लगे बोले तुम लोग इतनी ही सेवा हमारी कर दो यही पर्याप्त है तुम लोग आज खेल खेल संपन्न करके अपने पितामह भीष्म के निकट जाना और ये घटना जो है ये सुना देना बस हमारी इतनी सेवा कर दो और हम और कुछ नहीं चाहते अब तो ये बालक अपना खेल जल्दी सम्पन्न करके गए सबसे पहले धर्मराज ने श्रद्धावन होकर तो के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया और पितामह की गोद में बैठ किताब भीष्म से बालकों के शरीर पर लगी हुई धूल मुटी आदि को झाड़ने लगे कोई कंधा पकड़ के खड़ा है कोई गाय पर बैठा है कोई कहता है पितामह पितामह हमारी बात सुनिए हमारी बात सुनिए बालक ऐसे ही कहते हैं एक बोल नहीं पाता सब बोलने लग जाते हैं चारों ओर से पितामह को घेर लिया पितामह ने कहा भाई एक कहो तो सुनी जाएगी अब सबके सब कहते हमारी सुनिए हमारी सुनिए तो हम किस किस की सुनेंगे सिर तो तुम बड़े विवेक संपन्न हो तुम ही बताओ क्या बात है सारी बात का स्मरण कराओ यह सुन करके जो है युधिष्ठिर ने सबको शांत किया और संपूर्ण घटना का अक्षरशा स्मरण कराया उस घटना का श्रवण करते ही देखिए महापुरुषों का ज्ञान कितना उन्नत होता है इस घटना का श्रवण करते ही प्रेम के कारण भीष्म के नेत्रों से जल आ गया पितामह आप घटना सुन के रो क्यों पड़े बोले बेटा ये प्रेम के आंसू है हमें बहुत व्याकुलता होती थी कि तुम सब बालक बहुत गुणग्राही हो तुम लोगों की बुद्धि बहुत तीव्र है संस्कार बहुत अच्छे हैं तुम्हें कोई अच्छा शिक्षक चाहिए अच्छा आचार्य चाहिए जिस आचार्य की सनिधि में बैठ करके तुम सांगो पांग धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर सको ऐसा कोई श्रेष्ठ आचार्य चाहिए मेरे मन में बहुत व्याकुलता होती थी और एक महापुरुष का स्मरण हो, होता था महर्षि भरद्वाज के पुत्र भगवान द्रोणाचार्य जिस ब्राह्मण का तुम लोग वर्णन कर रहे हो हमें लगता है वह कोई दूसरे नहीं वे महात्मा द्रोणाचार्य ही हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है महाराज जी इतनी विचित्र बात लिखी है कि स्वयं श्री पितामह पिता मह भीष्म के निकट गए और उन्होंने बड़े प्रेम से उनका समादर किया और समादर करके उनसे कहा कि आज बहुत सौभाग्य है हमारा जो आप जैसे महात्मा हस्तनापुर में पधारे हैं तो आप कृपा करके बताइए आप किस प्रयोजन के लिए आए हैं हमारा मन है कि इन बालकों की अत्रास्त्र की शिक्षा आपके द्वारा ही संपन्न हो ब्राह्मण निश्चल निष्कपट होता है द्रोणाचार्य ने द्रुपद से जो मन विरोध हुआ था वो सारी घटना वर्णन की और इतना ही नहीं यहाँ तक कह दिया कि हे भीष्मी महाराज पुत्रेण तेन प्री तो हम भरद्वाज मया यथा गोक्षी पिता दृष्टा धन तत्र पुत्र का जैसे महर्षि भरद्वाज मुझे प्राप्त करके संतुष्ट हुए ऐसे ही मैं अश्वत्थामा को प्राप्त करके संतुष्ट हुआ और वह अश्वत्थामा बिचारा रोदन कर रहा था श्रीमंत ब्राह्मणों के पुत्रों को दूध पीते हुए देख करके वह ग्लानि का अनुभव कर रहा था अथ पिष्टोज के नैनम लोभयंती कुमार का पी पिष्ट रसम बाल पीतम मया पीछ उस आटे को पी कर के ही और बालक संतोष कर रहा था कि मैंने दूध पान कर लिया है तो मैं एक तो यह चाहता हूँ कि अब मेरी विपन्नता समाप्त हो मैं बालकों को पढ़ाऊंगा इसी प्रयोजन से आया हूँ और क्या गुरुदक्षिणा मुझे इन राजकुमारों से चाहिए यह भी मैं अभी आपको बता देता हूँ मैं इतना योग्य बनाना चाहता हूँ इन राजकुमारों को कि ये आक्रमण करें ललकारें युद्ध के लिए द्रुपद को और युद्ध करके अपने बाहुबल से परास्त करके आधे राज्य को छीन करके मेरे चरणों में समर्पित करें ष्णु जी ने स्वीकार कर लिया स्वीकार करने का एक प्रयोजन और था इतने बड़े लक्ष्य को लेकर यह ब्राह्मण आया है इसका मतलब है ये सामान्य तरीके से नहीं पढ़ायेंगे ये विशेष क्योंकि एक लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर लिया है द्रुपद भी महाभारत के अनुसार अतिरथी महावीर थे अतिरथी महावीर से युद्ध करना कोई सामान्य बात है अब तो इनका अध्ययन आरम्भ हो गया और भीष्म जी ऐसे गुणग्राही हैं, ब्राह्मणों का ऐसा आदर करने वाले हैं कि उन्होंने अपने ही समान वैभव से युक्त महल में द्रोणाचार्य को रखा और संपूर्ण सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान की बात तो आगे की है लेकिन हम हमको स्मरण में आ रही है तुम कह देते है सरसैया पर पड़े भीष्म जी से युधिष्ठिर का जब संभाग हुआ है तो जी एक जगह विश्वर ने पूछा है भीष्मिताब आपको उस सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है आपका चित्र सर्वाधिक प्रसन्न किस अवस्था में होता है? यह सुनकर के जी बहुत भावुक हो गए और कहा वत् तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है कहते हैं कि भीष्म ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भक्त है भीष्म के जैसा ब्राह्मणों का भक्त और कोई दूसरा नहीं है मुझे सुनकर के तब अत्यंत प्रसन्नता होती है ये महाभारत में वर्णन है और एक विशेष बात बोले युधिष्ठिर इस पूरे भरत वंश में सर्वाधिक प्रिय तुम मुझे हो उसका भी यही कारण है तुम ब्राह्मण भक्त हो तुम ब्राह्मण भक्त हो इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो यदि तुम ब्राह्मणों के अनुवर्ती सेवक न होते तो मैं इस प्रकार से तुम्हें धर्मोपदेश कदापि न करता बड़ा अद्भुत प्रकरण है लोग संसार के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करना तो जानते हैं लेकिन किसी महनीय गुणों से युक्त किसी श्रेष्ठ गुणवान का आदर करना सबको नहीं आता स्वार्थ की पूर्ति अनेक लोगों को आती है लेकिन गुणवानों का आदर करना उनकी परख करना और उनका समादर करना ये इसके योग्य सब नहीं हो भीष्म जी की ये बहुत बड़ी विशेषता और गुणी का आदर गुण का आदर जो महानुभाव करते हैं उनके पास गुण और गुणी दोनों सहज आकर्षित होकर के चले आते हैं उनके गुण ग्राहिता पर रीझ करके आ जाते हैं महाकवि भारवी का एक वाक्य है महाकवि भारवी कहते हैं सहसा विदधित नक्रिया अविवेक परमा पद पदम व्रणुते व्रणुते हि विमृश्य गुणलुब्धा स्वयमे संपद इस संपत्ति को भी ऐसे व्यक्ति की खोज है जो विवेकी हो जो गुणग्राही हो जो गुणवान हो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति देवी भी खोज रही है ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो संपत्ति उसका स्वयं वर्ण कर लेती है भीष्म ने अपने काल में बड़े बड़े रत्नों को हस्तनापुर में संग्रहित किया था यह उनकी गुणग्राहीता गुणग्राहीता है द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा देने लगे और सभी राजकुमार बड़ी तत्परता से बड़ी लगन से अस्त्र शस्त्रों का अध्ययन करते उनमें श्री अर्जुन की जो लगन थी वो सबसे श्रेष्ठ थी उनकी जो ग्राहकता थी ग्रहण क्षमता जो थी वो सबसे श्रेष्ठ थी तो कहते हैं कि एक दिन की बात है द्रोणाचार्य जी ने अपने सभी शिष्यों को बुला करके कहा कि हमारी एक इच्छा है वह इच्छा तुम लोगों में से कौन पूरी करेगा बालक सुख थे पहले गुरु जी अपनी इच्छा तो बतावे कि हमारी अमुख इच्छा है तब हम विचार करेंगे कि हम गुरु जी की अमुख इच्छा को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते होंगे तो कहेंगे ठीक है गुरुजी कोशिश करेंगे और नहीं कर पाए और हमने कह दिया कि हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे और हमसे नहीं हुआ तो यह झूठ हो जाएगा किस कारण से सब चुप थे लेकिन अर्जुन स्तु तथा सर्वम प्रतिज्ञे परंतप गुरु की इच्छा क्या है यह जाने बिना ही अर्जुन ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली महाराज जी ये है सच्ची श्रद्धा ये है सच्ची निष्ठा और ये है सच्ची गुरुभक्ति गुरुजन केवल आज्ञा नहीं देते हैं ध्यान दें गुरुजन केवल आज्ञा नहीं देते हैं गुरुजन आज्ञा के आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं उनकी आज्ञा में ही आज्ञा, पा, आज्ञा पालन का सामर्थ्य समाविष्ट होता है इसी को सच्ची गुरु भक्ति कहते हैं इसलिए आज्ञा समन सुशाही सेवा आज्ञा पालन से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है महाराज जी द्रोणाचार्य ने कुछ बताया नहीं यह सुनते ही उनके नेत्र भर आए जुनम तदा मूर्धनी समाघ्रा पुनः पुनः प्रीति पूर्वम परिश्वज प्रररोध रुरोध नहीं प्रररोध मुदा तदा अर्जुन को बार बार छाती से लगाया मस्तक सूढ़ा है और प्रेम पूर्वक हृदय से लगा करके प्रकरषेण रुरोध बार बार एकदम बालक की तरह विलख विलख करके रोने लगे हमारे पूज्य महाराज जी खाद वाले महाराज जी कहते थे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता है भाग्य से भी जो मिलता है वह भी कुछ हल्के स्तर का होता है पर संत सदगुरु का हृदय चक्र खिल जाए उनका हृदय कमल शिष्य की किसी क्रिया से खिल जाए और उनका रोम रोम खिल उठे वे भावुक गदगद होकर के हृदय से लगा में बस उस समय जो शिष्य को मिलता है वो न प्रारब्ध से मिल सकता है न पुरुषार्थ से मिल सकता है क्योंकि उस समय सदगुरु अपना संपूर्ण सर्वस्व अपना सब कुछ शिष्य को प्रदान कर देता है आज द्रोणाचार्य का संपूर्ण अनुग्रह अर्जुन ने प्राप्त किया और इसके बाद वे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे अब यह यक्ष प्रश्न ही रह गया सब बालक परस्पर कहते कि गुरुजी ने कहा हमारा एक मनोरथ है तुम लोग पूर्ण करोगे इससे तो अच्छा था हम ही कह देते कि हम करेंगे गुरुजी ने बताया तो कुछ नहीं खाली छाती से लगा करके रोने लग गए तो हमको भी यही कृपा मिल जाती गुरुजी ने नहीं बताया और महाराज जी अर्जुन की विनयशीलता देखिए अर्जुन का गुरु चरणों में समर्पण देखिए इनका विश्वास देखिए इनकी मर्यादा देखिए इन्होंने गुरुजी को बाध्य नहीं किया कि गुरुजी आखिर आप क्या कहना चाहते थे आपकी क्या इच्छा थी यदि हमारे मन में यह संदेह है तो फिर हमारी गुरु भक्ति अपूर्ण है हमारे भीतर गुरु भक्ति नहीं है वे जितना कह दें उतना हमारे लिए हितकारी है अब वे जो कहेंगे वही हमारे लिए हित होगा जब हमने स्वीकार कर लिया तो वे जो कहेंगे वो ठीक कहेंगे और वो उनकी कृपा से सम्पन्न होगा ऐसा विश्वास जब शिष्य के भीतर होता है तो उसके भीतर फिर कोई उत्सुकता नहीं रह जाती वो जानना चाहे कि गुरु जी क्या कहना चाहते थे अब तो हालत हम लोगों की ऐसी है गुरु जी ने कहा बेटा ब्राह्म में मुहूर् या निद्रा साफ पूर्ण क्षय कारिणी जग जाओ बोले गुरुजी पता नहीं क्या बात है आज तो रात भर नींद ही नहीं आई सिर में बहुत दर्द था गुरुजी जी दयाबान बात कर ले गुण ज्यादा बोले कोई बात नहीं बेटा सो जाओ ठीक है जग जाना समय से जग जाना चेला सो गया गुरुजी जी उठे गोबर उठाया झाड़ू लगाई सब काम संपन्न कर लिया बोले बेटा अब जग गए हो कम से कम धार तो काट लो गैया की गुरु गुरुजी बस इतना ही नहीं आता है और सुनते गाय लात भी उठा देती है तो महाराज बहुत कोमल शरीर है कुछ हो जाएगा तो आपको उल्टे सेवा करनी पड़ेगी तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा हम ही धार काट लेते गुरु जी ने धार काट ली फिर पुनः स्नान किया बोले बेटा आप जाओ मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लो तो गुरु गुरुजी कल एक दिन आपने प्रवचन में कहा था सेवा पूजा में बत्तीस अपराध होते हैं अभी हम तो नए नए भर्ती हुए हैं हमसे तो चौसठ हो जाएंगे बत्तीस की क्या चले हम तो और ज्यादा ही कर देंगे तो हमसे चौसठ अपराध हो जाएंगे तो गुरुजी जी कुछ दिन रहेंगे सेवा सीख लेंगे तब चले जाएंगे गुरुजी बोले कोई बात नहीं सीधे साधे सरल गुरु थे बोले कोई बात नहीं बोले बेटा तो ठीक है हम ठाकुर हाँ जी की सेवा करते तब तक, तक, तक तुम रसोई तो बना लो बोले गुरुजी, आपसे कथा में हमने सुना था कि वो चित्र केतु के पुत्र हुआ ना पूर्व पूर्वजन में ब्रह्मचारी था ईंधन में चीटियाँ कुछ जल गई तो उसको द्वारा जन्म लेना पड़ा और फिर वो रानियों ने बिस्ले के मारा। आपने ही कथा सुनाई थी कहीं हम तो अज्ञानी बालक है कोई ईंधन में कुछ रह गया कुछ गलती हो गई तो हमारा ये जन्म तो बिगड़ जाएगा इसलिए गुरुजी आपकी शरण में जन्म बिगाड़ने छोड़ ही आए बोले तो कोई बात नहीं बेटा भजन करो माला फेर लो हाँ गुरुजी माला तो फेर लेते हैं आपने यही सिखाया है माला फेरने बैठ गए अब गुरुजी ने कहा बेटा भोग लग गया है प्रसाद पालो बोले महाराज आपका वचन प्रमाण आज्ञा गुरु नाम अविचार गुरुजनों की आज्ञा पालन में चिंतित भी विचार नहीं करना चाहिए और प्रसाद की तो महिमा ही यही है प्राप्त मात्रव्यम नात्र कार्या विचारणा गुरु जी पावे चाहे न पावे चेला खाने बैठ गया महाराज ये है आज हमारे जैसे लोगों की स्थिति तो ऐसे लोगों के लिए रहवासा पीठ के संस्थापक आचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कल महाराज ने कुंडलिया ना उसी की पंक्ति है उसने लिखा है चाकरी चोर न गौ सेवा करना चाहते न संत सेवा करना चाहते न ठाकुर सेवा करना चाहते न गुरु महाराज की सेवा करना चाहते न अतिथि का आदर करना चाहते हैं चाकरी चोर सेवा नहीं करना चाहते हाजिर कबल भोजन के लिए हर समय तैयार हैं इतने हु पर आस इतने पर भी आशा लगाए हैं कि सत्तावरण भेद करके सीधे श्रीपाद विभूति में जाएंगे हैं? तो चाकरी चोर हाजिर कवल इतने हु पर आस अग्रस्वामी जी कह रहे हैं गाड़र आनी उनको बांधी चरे कपास एक गरीब आदमी था बहुत छोटी खेती थी एक जत्ती ने उसको कहा कैसा करो तुम खेत में कपास बोलो भाई भेड़ खरीद लो भेड़ से ऊन होगा और कपास खेत में हो जाएगा धुन करके और उसको भेड़ के बालों के साथ ऊन के साथ मिला करके कुछ गरीब चादर बुन लेना उससे एक लघु उद्योग भी तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारे अच्छे पैसे भी तुमको मिल जाएंगे वह व्यक्ति बेचारा जैसे कैसे कुछ उधार कर्ज करके एक भेड़ खरीद के लाया गरीब आदमी था और अभी कपास आया नहीं था छोटी छोटी कपास की खेती थी भेड़ सब कपास कर आया इसलिए था कि गरीबी जोर होगी और उसने और ज्यादा विपन्नता पैदा कर दी ऐसे ही गाड़र आनी ऊन को ये देह रूपी गाड़र भेड़ केवल सेवा के लिए मिली थी और बांधी चरे कपास, इसने राशन पानी सब कर लिया और सेवा नहीं की महापुरुषों ने जो कुछ प्राप्त किया है वह सेवा से प्राप्त किया है इसलिए भटककर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए गुरुजनों की आज्ञा ही सर्वोपरि मान करके वे जैसा कहें उसे स्वीकार कर लो उसी रूप में और फिर लग जाओ काम बन जाएगा अपनी इच्छा से गुरुजनों से विमुख हो करके उनकी आज्ञा को न मान कर अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया गया तो फिर तो संदेह ही संदेह इसलिए महाराज जी हम तो बार बार निवेदन करते हैं सदगुरु चरणाश्रय प्राप्त करने में हड़बड़ी कभी नहीं करनी चाहिए पहले भूमिका तैयार हो गए जैसे सूर्योदय पीछे होता है अरुणोदय पहले हो जाता है ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु कृपा रूपी सूर्योदय के पूर्व हमारी अपनी पात्रता का अरुणोदय तो होना चाहिए और इसीलिए प्राचीन काल में गुरुजन शिष्य को सद्या विरक्त या साधु नहीं बनाते थे कुछ काल रखकर के गौ सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा में लगा करके उसके जीवन में कोई कमियां हैं, दोष हैं, तो धीरे धीरे उनका परिमार्जन करते थे और फिर इसके बाद उस पर कृपा करते थे तो सुख क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है वह समय आने पर बहुत उन्नत हो जाता है इसलिए ऊषरे बीज बपनम सं कन्या प्रयोजनम ऊषर में बीज बोना पुरुषत्वहीन व्यक्ति को, को कन्या दान करना इंस और कुपात्र को दीक्षा देना शास्त्र में लिखा है ये तीनों कार्य व्यर्थ हो, हो जाते हैं ये पात्रता है श्री अर्जुन ने विशेष कृपा प्राप्त की अस अर्जुन परम यत्नम आतिष्ठत गुरु पूजने अस्त्रेच परम योग प्रियो द्रोण से द्रोण के अत्यंत प्रिय हो गए एक दिन द्रोणाचार्य कितने प्रसन्न हो गए कितने प्रसन्न हो गए कितने प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता का कारण था अर्धरात्रि का समय था अर्धरात्रि का समय था और द्रोणाचार्य अपनी पर्ण कुटी में विश्राम कर रहे थे उनके कान में धनुष की प्रत्यंता की टंकार सुनाई पड़ी इस तंकार को सुनकर के द्रोणाचार्य जग और जग के उन्होंने देखा कि अमावास्या की भयंकर काली अंधेरी रात्रि में बालक अर्जुन कमर कस खड़े हैं और बड़ी तीव्र गति से धनुष की प्रत्यंषा को कान तक खींच खींच करके सरसंधान कर रहे हैं यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य उन्होंने कहा कि बेटा अर्जुन इस प्रकार से तुम जो अंधेरे में शस्त्र का अभ्यास कर रहे हो इसके पीछे कारण क्या है अर्जुन ने कहा कि भगवान एक समय की बात है मेरी माता ने मुझे भोजन परोसा रात्रि का समय था और दीपक बुझ गया लेकिन फिर भी अंधेरा होने पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था फिर भी हाथ का ग्रास कान में नहीं गया मुख में ही गया तो मैंने विचार किया कि ये अभ्यास के कारण ऐसा हुआ हाथ का मुख तक जाने का अभ्यास है इसलिए हाथ कान में नहीं जाकर और अन्यत्र न जाकर सीधे मुख में जाता है इसका मतलब है कि अभ्यास की बड़ी महिमा है यदि हम अभ्यास ठीक करें तो अंधेरे में भी अस्त्र संचालन का अभ्यास किया जा सकता है तो इसी से प्रेरणा प्राप्त करके और मैंने अंधेरे में अस्त्र का अभ्यास किया है भविता सच्चे में बेटा, सत्सम भविष्य लोग संसार में कोई दूसरा नहीं होगा मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ इसी बीच में निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्यलव्य एक ने महर्षि द्रोणाचार्य से कहा कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे सांग धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान करें द्रोणाचार्य ने उसकी भावना का तो आदर किया लेकिन उन्होंने कहा कि ये हसनापुर के राजवंश की राजकुमारों की विशिष्ट पाठशाला है इसमें सबके प्रवेश की मर्यादा नहीं है इस मर्यादा के कारण हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें प्रवेश पाने के तुम अधिकारी नहीं हो महाराज वह अरण्यम समनुप्राप्य कृत्वा द्रोणम महीमयम उसकी निष्ठा देखिए उसने कहा यदि आपने हमें स्वीकार कर लिया है बस इसने ही हमारा काम बन गया और एकांत जंगल में जाकर मिट्टी की गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना कर के उसने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास आरंभ किया है और जो कुशलता इन राजकुमारों को साक्षात गुरु के उपदेश से प्राप्त नहीं हुई वह उस वह कुशलता सर्वसधान की कुशलता एक लव्य को एकांत जंगल में जाकर प्राप्त हो गई। एक बार की बात है राजकुमार जंगल में विचरण कर रहे थे और लक्ष्य वेद का अभ्यास कर रहे थे उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था कुत्ते ने काले काले हिरण्य धनु के पुत्र एक एकलव्य को देखा तो वह भोंकने लग गया एक एकलव्य की धनुर्विद्या अभ्यास में विक्षेप हुआ और एक लब्बी ने सात बाण मार करके उसके मुंह को बंद कर दिया आश्चर्य यह था कि कुत्ता का मुंह छिला नहीं तालू छिला नहीं और सात बाण से उसका मुंह भर गया न वो निगल सके न वो उगल सके और अब बोल ही नहीं पा रहे कुत्ता तो उसी स्थिति में मुंह में बाण भर के कुत्ता सामने आ गया राजकुमार सब पढ़े लिखे तो थे ही उन्होंने कहा कि अरे आश्चर्य है कैसा अस्त्र कौशल है, है कुत्ता भोंका होगा और उतनी देर में मुंह खुलने पर इस कुशलता से बाण मुख में भर दिए कितनी फुर्ती होगी उसके संचालन में देखना चाहिए और उस वो सिखे पढ़े हुए कुत्ते होते थे कुत्ते के पीछे चल चल करके गए तो वहाँ क्या देखा कि हिरण धर्म का पुत्र वह द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने बैठ करके धनुर्वेद्रम धनुर्वेद का अभ्यास कर रहा है श्री गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर के अर्जुन ने कहा भगवान आपने कहा था कि तुम तुमसे विशिष्ट कोई शिष्य नहीं होगा लेकिन यही एक हमारा गुरु भाई आपकी बात तो ऐसे लग रहा है कि कुछ इधर उधर हो रही है और ये अभ्यास में हमसे विशिष्ट है इस प्रकार का अस्त्र कौशल मुझे भी प्राप्त नहीं है अन्य भवत शिष्य निषादाधिपते सुनाचार्य जी वहाँ आए और आकर के उन्होंने कहा यदि शिष्यो ऐसी में वीर वेतन दिएता मनो यदि तुम मेरे शिष्य हो तो तुम मुझे वेतन प्रदान करो वेतन शब्द है, गुरु दक्षिणा गुर प्रदान करो और क्या चाहिए गुरु दक्षिणा ने कहा भगवान आप मुझे आज्ञा दें आज्ञा पे तुम गुरु जो कुछ भी मेरे निकट है वह सब आपका है आपके लिए मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने कहा तम अब्रवीत स्वयं दक्षिणो दिए शाम यदि ऐसा तुम कह रहे हो कि मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं तो अपना दायना अंगूठा दे दो आज भले ही इस घटना के ऊपर बहुत कुछ बोले आज इस ये घटना के ऊपर बहुत चर्चाएं उठती हैं और लोग कहते सुनते हैं उस विषय को हमें नहीं लेना है हमें तो केवल यह विचार करना है गुरु निष्ठा कितनी ऊंची वस्तु है यह ध्यान देने की बात है कोई भी वीर धनुष चलाता है दाहिने अंगूठे का बहुत बड़ा महत्व होता है उसके बिना प्रत्यंसा को पकड़कर खींचा नहीं जा सकता है अंगूठा काट कर दे देने का मतलब है उसने जितना श्रम किया था वो सबका सब, सब समाप्त कर दिया लेकिन जो कुछ मिला वह गुरु कृपा से मिला और जो कुछ समर्पित किया वह गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया हम एकल्य की इस गुरु सादर वंदन करते हैं हमें एक एकल्य से गुरु निष्ठा का आदर्श स्वीकार करना चाहिए निष्ठा और श्रद्धा कहते किसको हैं? जहां निष्ठा और श्रद्धा होती है वहां अपने पूज्यों में दोष का दर्शन नहीं होता है ये निष्ठा और श्रद्धा की सबसे बड़ी पहचान है आज लोग विचार करते हैं ऐसा क्यों किया ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन विचार की बात है इस संपूर्ण प्रकरण में कहीं एक पंक्ति भी ऐसी नहीं है जहां एक लव्य के मन में भी यह आया हो कि गुरुदेव आपने मेरे साथ छल किया इन राजकुमारों के प्रति विशेष पक्षपात होने के कारण अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात होने के कारण आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया आपने मेरे साथ अन्याय किया ऐसी बात मन में भी एकलव्य के नहीं आई और ये है उसकी गुरुनिष्ठा आगे आप लोग सुनेंगे महाभारत युद्ध में एकलव्य ने भयंकर पराक्रम दिखाया भयंकर पराक्रम दिखाया आप लोग कहेंगे अंगूठा कटने के बाद पराक्रम कैसे दिखाया महाराज वस्तुता एक लव्य अंगूठा देने के बाद भी द्रोणाचार्य का अनुपम शिष्य बना रहा ये उसकी गुरुनिष्ठा थी कैसे बोले लिखा है महाभारत में, इस तरजनी और मध्यमा इन दोनों उंगलियों से प्रत्यंचा को पकड़कर खींचने का ऐसा अभ्यास किया कि उस समय मध्यमा और सर्जनी के संयोग से प्रत्यंचा को खींच करके सर्वसधान करने वाला धरती का एकमात्र योद्धा एक लव्य था हम तो महाराज जी दोष नहीं गुण देख रहे हैं हम तो कहेंगे द्रोणाचार्य ने उस सच्चे श्रद्धावान शिष्य का अंगूठा लेकर राजकुमारों को शिक्षा दी निष्ठा इसे कहते हैं तुम राजकुमार अवश्य हो लेकिन तुम्हें गुरुभक्ति की प्रेरणा इस निषाद राज के पुत्र से लेना चाहिए एक बात और दूसरी बात यह है कि अंगूठे से वह बाण चलाता यह तो सामान्य बात थी अंगूठे से और तर्जनी से प्रत्यंता खींच करके बाण तो सभी योद्धा चलाते हैं लेकिन अपने शिष्य को ऐसी पात्रता प्रदान की वह तर्जनी और मध्यमा के संयोग से अस्त्र संचालन में प्रवीण हुआ कुशल हुआ इसलिए इसको सकारात्मक रूप में देखना चाहिए इसे नकारात्मक रूप में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए यहाँ मूल में महर्षि वैश्वपायण कह रहे हैं छित्वा विचार्य तम प्रादा द्रोणायांग अविचार्य एक क्षण भी वह छिटता नहीं उसने विचार नहीं किया अंगूठा काट करके गुरुजी को दे दिया और महाराज जी लिखा है की इसको देख करके गुरु प्रसन्न हो अत्यंत प्रसन्न हो गए उन्होंने एक लभ्य को हृदय से लगा लिया और कहा वस्तुता तुम मेरे सच्चे शिष्य गुरु जी ने पढ़ाया नहीं और उनके बिना पढ़ाए यदि हमने उनके अध्ययन के उनके ज्ञान की चोरी कर ली तो यही एक प्रकार का शास्त्र चौर इसको कहा जाता है और इस, इस शास्त्र चौर का भी कोई न कोई प्रायश्चित अवश्य होना चाहिए इसलिए मानो धनुर्वेद द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया लेकिन फिर भी उसने कुछ देखा देखकर आया और प्रतिमा बनाकर अभ्यास किया सीख लिया हो सकता है संभवतः इस प्रकार का कोई सूक्ष्म दोष रह गया हो उस दोष की निवृत्ति भी शास्त्र चोर का दोष शास्त्र की चोरी का विद्या की ज्ञान की चोरी का दोष मेरे शिष्य को न लगे हो सकता है इसलिए भी उन्होंने अंगुश्ठ लेकर के अपने शिष्य को उस दोष से मुक्त किया हो इस प्रकार से सभी बालकों की शिक्षा सम्पन्न हुई अब परीक्षा का दिन आ गया ऐसी परीक्षाएं नहीं होती थी तुम्हारा रोल नंबर क्या है अपना रोल नंबर कंठस्थ करो पर प्रवेश पत्र आवे पर परीक्षा में जाना पड़े और एक विद्यार्थी से एक विद्वान से हमारे पूज्य महाराज जी ने पूछा महाराज बोले हम तो बहुत पहले समय अंग्रेजी शासन के समय बनारस में पढ़ते थे अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होगा संपूर्ण आनंद है अनवर्थ संज्ञा है विद्यार्थियों को संपूर्ण आनंद ही प्राप्त होता है संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है तो नकल चलती है कि नहीं महाराज जी ने पूछा तो वो हंस के बोले बोले तो हाँ नकल तो नहीं चलती है विश्वविद्यालय है ग्रंथ को फाड़ना नहीं पड़ता है क्यों बोले चार पाँच किलो तक ग्रंथ वजन के विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश के अधिकारी भले ही उन्होंने हंसी में कहा विनोद में कहा महाराज जी बहुत हाँ ये तो बहुत शास्त्र का निश्चित या समादर है कि पाँच किलो तक के ग्रंथ वहाँ जाए ले जाए जा सकते हैं ये स्थिति जो आज हो रही है जगह जगह अनुकरण परम्परा के कारण ऐसी अवस्था नहीं थी परीक्षा का प्रकार देखिए कितना सुंदर है सब बालकों को सब शिष्यों को लेकर के द्रोणाचार्य गए हैं और एक विशाल बटवृक्ष के ऊपर काष्ठ का बनाया हुआ एक भास पक्षी भास माने गीध होता है एक लकड़ी का गीध बनाया और गीध बना करके उसको उस बट वृक्ष के झुरमुट में विराजमान कर दिया और विराजमान करके कहा कि देखो आज सबकी परीक्षा है इस ग्रद्ध के दाहिनी आंख में ही बाण का संधान करना है सरसंधान दक्षिणाक्षी में करना है ऐसा बताया गया सबसे पहले युधिष्ठिर को कहा गया युधिष्ठिर तुम लक्ष्य का संधान करो बोले ठीक है जो आ गया गुरुजी धनुष की प्रत्यंता चढ़ाई बाण रखा खींचना आरंभ किया पहले ठहर जाओ पहले यह बताओ तुम्हें तो क्या दिखाई पड़ रहा है मैं दिखाई पड़ रहा हूँ वृक्ष दिखाई पड़ रहा है आकाश दिखाई पड़ रहा है भूमि दिखाई पड़ रही है यंत्र का गिध दिखाई पड़ रहा है बोले तो हाँ गुरु जी हमें तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है बोले तो हट जाओ लक्ष्य वेद नहीं कर सकते ऋषि तो को भी अनुत्तीर्ण कर दिया किनारे हो गए धीरे धीरे सबको ऐसा ही सबने ऐसा ही उत्तर दिया कि गुरुजी हाँ गुरु जी आप कहते दिखाई तो सब दिखाई पड़ रहा हमको पेड़ भी दिखाई पड़ रहा आप भी दिखाई पड़ रहे हो धरती भी दिखाई पड़ रही हट जाओ सामने से तुम लक्ष्य वेद नहीं कर सकते अंत में अर्जुन को बुलाया अर्जुन संधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ खड़े हो गए लक्ष्य वेद करो जो आज्ञा गुरुजी क्या दिखाई पड़ रहा है बताओ अर्जुन ने कहा आपकी आज्ञा देने के पहले सब दिखाई पड़ रहा था अब मुझे वृक्ष भी नहीं दिखाई पड़ रहा है इस समय केवल भास दिखाई पड़ रहा है वो तो लकड़ी का वृद्ध दिखाई पड़ रहा है पश्च्याम एक भाषम इस केवल एक गीध को देख रहा हूं और कुछ भी नहीं देख रहा हूं। यह सुन करके द्रोणाचार्य का हृदय प्रसन्न हो गया उन्होंने कहा बस बिल्कुल ठीक दृष्टि को और सुस्थिर करो अब क्या दिखाई पड़ रहा है बोले गुरुजी अब गीध भी नहीं दिखाई पड़ रहा केवल उसका सरोभाग दिखाई पड़ रहा है और क्या दिखाई पड़ रहा है बोले शिरा पश्च्यामी भाष्य न गात्री सोव्रवि केवल मस्तक दिखाई पड़ रहा है बोले लक्ष्य संधान करो और जैसे ही लक्ष्य बाण का सर सर्वसंधान किया और उसी समय लक्ष्य वेद हो गया लक्ष्य वेद होते ही महर्षि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगाया बोले सबको सांत्वना पुरस्कार और विशेष कृपा का पुरस्कार अर्जुन को प्राप्त हुआ अर्जुन हमारे शिष्यों में सबसे अधिक योग्य है भवितात्व समोह लोके नान्याविता समो नान्या वत अर्जुन तुम्हारे जैसा धनुधारी इस इस लोक में और कोई दूसरा नहीं होगा आज मैं प्रसन्न होकर के ब्रह्मशिर नामक जो अस्त्र है जो मैंने किसी को प्रदान नहीं किया है आज ब्रह्मश नामक अस्त्र में तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ और प्रसन्न होकर के दिया और कहा किसी मनुष्य पर इसका प्रयोग मत करना सामान्य परिस्थिति में इसका प्रयोग मत करना क्यों सामान्य परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाएगा ये तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है इतना भयंकर अस्त्र है तुम जितेंद्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ अर्जुन को प्रदान किया है अब सब शिष्यों को कहा कि तुम लोग निराश मत हो और भैया से श्रम करो सब लक्ष्य वेद में प्रवीण हो गए और इसके बाद एक रंग शाला बनवाई गई और उस रंगशाला में घोषणा की गई कि यह राजकुमार अपने अपने अस्त्र कौशल का, का प्रयोग करेंगे सारे राजकुमार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के वहाँ विराजमान हैं। प्रजा अपने अपने आसन पर क्रमानुसार सब अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार सब लोग बैठे हैं। महल की जो राजमहल की स्त्रियां हैं, वे भी एक ओर पर्दे की ओर बैठी हैं, वे भी दर्शन कर रही हैं, धरता भी वहां बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि सब वहां हैं। किसी बीच द्रोणाचार्य का प्रवेश रंगशाला में हुआ क्या कहना जैसे ही प्रवेश हुआ कहते महारणव इदक शुद्ध समाजस्व जैसे किसी समुद्र में ज्वार आ जाए द्रोणाचार्य के प्रवेश करते पूरी सभा में हलचल फैल, फैल गई द्रोणाचार्य जी आए, द्रोणाचार्य जी आए, द्रोणाचार्य जी आये अभी अपने शिष्यों का अस्त्र कौशल सभा में दर्शन कराएंगे कैसी झांकी है हम लोग ब्यासी के शब्दों में द्रोणाचार्य की उस मंगल में ही झांकी का दर्शन करें तथा शुक्लांबर धरा शुक्ल यज्ञो शुक्ल केश हित श्रु शुक्ल मल्यापन रंग मध्ये तदाचार्या, नभो सपुत्र प्रवेश न भो जलधर सांगारकुमान श्वेतवस्त्रधारणे श्वेत चंदन चर्चित भाल है श्वेत यज्ञो पवित्र है अश्वत्थामा के तहत प्रवेश किया कैसे उन्हें जैसे मेघ रहित आकाश में पूर्णिमा के चंद्र में प्रवेश किया चंद्रमा के स्नान उज्ज्वल कांति चिटक रही है उनके शरीर से। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पूर्वक आचार्य का अगवानी की है और विधिवत आचार्य का पूजन सम्पन्न कराया गया है और प्रदू दक्षिणाम राजा द्रोण चक्रपथ सुंदर महाराज धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य के पाचार्य को दक्षिणा देकर के सम्मानित किया है सभी राजकुमार अपने हाथों में गोधा के जो दस्ताने हैं वो पहन करके तैयार हैं कवच धारण करके तैयार हैं कटार लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के सब तैयार हैं और क्रमश एक एक करके सब ने अपना अपना अस्त्र कौशल दिखाया महाराज बहुत लंबा वर्णन है किसने क्या दिखाया युधिष्ठिर ने भी अपना अस्त्र कौशल दिखाया भीमसेन ने अपनी गदा की कुशलता को दिखाया युधिष्ठिर ने अपने रथ के संचालन की कला विशेष रूप में प्रस्तुत करके दिखाई ढाल तलवार लेकर के नकुल सहदेव ने अपना आ, अपने आ, युद्ध की कला को प्रदर्शित किया दुर्योधन आदि दुर्योधन दुस्टासन आदि ने भी अपने अपने अस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया और महाराजी भीमसेन दुर्योधन में वहाँ बाघ युद्ध होने लग गया और गदा लेकर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े उसने परिस्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर के द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्था को आज्ञा दी की इन दोनों वीरों को अलग अलग करो तो आज ही रंग में भंग हो जाएगा। लाख जायेगाट तो दुर्योधन की थी ही दुर्योधन अपना अस्त्र कौशल दिखा चुका था उसके बाद भीमसेन आए थे रंगभूमि में तो भीमसेन ने जैसे ही ताल ठोकर तैसे उछल के आ गया सामने उसके मन में तो प्रतिस्पर्धा का भाव रहता ही था भीमसेन कहा पीछे हटने वाले बोले बस्ती का आज तेरी खबर लेता हूं बस बीच में आकर के उन्होंने समझाया और कहा गुरुजी की आज्ञा दोनों लोग बैठ जाओ दोनों ठीक हो दोनों वीर हो दोनों लोग बैठ गए इसके बाद अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल का प्रयोग किया है महाराज इतना अद्भुत अस्त्र कौशल का प्रयोग किया है कि आग्ने नस्त्र जद बंधिम आग्ने अस्त्र से अग्नि प्रकट कर दी परजन्य अस्त्र से उसको बुझा दिया वाय से आकाश में बादलों को उड़ा दिया इस प्रकार से अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखाया और उसे देख करके पुष्प वर्षा लोग करने लगे अर्जुन की जय जयकार करने लगे यह सहन नहीं हो पा रहा था दुर्योधन को की अरे ये गुरुजी पक्षपात कर रहे हैं पहले से योजना बना के रखी है इस सभा में सर्वोपरि अर्जुन सिद्ध हो गया आज अर्जुन को लज्जित करने वाला हमारे पास कोई नहीं है इसी बीच में कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया और कर्ण ने कहा कि अर्जुन तुम अहंकार मत करो यहाँ महाराज जी लिखा है प्रणामम द्रोण कृपय क्रपयो, कृपयोर नात्याद्रत मिवा करो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को कर्ण ने रंगभूम में प्रवेश करके प्रणाम तो किया लेकिन आदर की भावना से युक्त होकर प्रणाम नहीं किया जहाँ हमारे हृदय में ठीक से समादर की भावना नहीं होती वहाँ प्रणाम की क्रिया भी दम्भ बन करके रह जाती है प्रणाम और दुख शमना ये तो ठीक है प्रणाम दुख शमना सुखों का समन करने वाला है लेकिन प्रणाम प्रणाम की पद्धति से किया गया प्रणाम करने में कोई हाथ पैर झुकाकर कर झुकाने की क्रिया मात्र थोड़ी होती है प्रणाम करने में प्रणाम करने वाला अपने अंतःकरण का समर्पण प्रणम्य के चरणों में करता अपने हृदय को झुकाता है अपने भाव का समर्पण चरणों में करता है और ऐसा भाव न हो तो कोरा नाटक करने की आवश्यकता नहीं पर प्रणाम न करे यह भी अनुचित होता अनादर पूर्वक प्रणाम उसने किया और इस बात को द्रोणाचार्य कृपाचार्य समझ गए कि इसका प्रणाम करना कोई अलग प्रकार का है लेकिन चलो कोई बात नहीं और उस समय उसने कहा कि अर्जुन तुम क्या अपने मन में ढीम हाँक रहे हो अपने बल की जो कुछ तुमने दिखाया है उससे भी कुछ विशिष्ट रूप में मैं अपने अस्त्र कौशल को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ यह उसने कहा ही था कि दुर्योधन उवा चो स्वागतम थे महावाहो जिष्या प्राप्त हो सीमा नह चुरु राज्यम चो यथेष्ट मुखभुज्यता अब देखो दुर्योधन में भी शुद्ध प्रेम नहीं है वह तो केवल पांडवों को अपमानित करने के लिए किसी बलवान को चाहता है और वह अभीष्ट जब उसकी उस अभिष्ट की पूर्ति जब उसकी हो गई, उसने कहा महाबाहु कर्ण तुम्हारा स्वागत है तुम हमें सम्मान देने आए हो मैं और ये संपूर्ण राज्य तुम्हारे हैं, तुम इनका जैसे चाहो यथेष्ट मुखभुज्यता आपकी जैसी रुचि हो वैसे आप इसका उपयोग करें कर्ण ने कहा आप जैसे उदार चक्र चूडामणि ने इतनी बड़ी बात कह दी हमें तो सब कुछ मिल गया बस सखित स्वच त्वयावरण मैं तुमसे मित्रता चाहता हूँ और द्वंदयुद्ध पार्थेन कर तुम इच्छा हम प्रभो अर्जुन के साथ में द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ दुर्योधन ने कहा कि तुम हमारी हम तुम्हारी मित्रता को स्वीकार करते हैं और अपने बंधु बांधवों का तुम प्रिय करो और दुर्दान सर्वेशा मूर्धनि पाद मरिंदम अरिंदम शत्रुओं का जमन करने वाले कर्ण अपने विरोधियों के मस्तक पर तुम पैर रखो महर्षि वैश्व कहते हैं कि अर्जुन कोई बुद्धू तो थे नहीं परम ज्ञानवान है परम बुद्धिमान है वे समझ गए तो दुर्योधन कहता है अपने शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो और कोई शत्रु तो है नहीं मैं ही इसकी आंख में खटकता हूँ या भीम दादा खटकते हैं तो इसमें तो मैं ही इसका प्रबल शत्रु बना हुआ हूँ ये कर्ण को आदेशित कर रहा है कि अपने शत्रुओं के स्तर पर पैर रखो अर्जुन ने कहा अर्जुन उवाच अनाहूतोप सृष्टा अनाहूतोप जल्तिना ये लोकास्तान्त कर्ण मैयापत्ते बिना बुलाए आने वालों की और बिना बुलाए बोलने वालों की जो गति होती है जो निंदनीय लोक प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर वही निंदनीय लोक तुझे भी प्राप्त हो ऐसी अर्जुन ने उत्तर दिया कहते हैं नहले पे दहला तो जैसा उसने उत्तर दिया था दुर्योधन ने वैसा ही कड़ा उत्तर दिया और कर्ण ने कहा की मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ यह रंग रंग रंग मंडप सर्व साधारण के लिए है इसमें तुम्हारा क्या लगता है इसमें न्योता देने की आवश्यकता नहीं है मैं आया हूँ तुम अपना पराक्रम प्रजा के सामने दिखा सकते हो तो क्या मैं अपने पराक्रम को नहीं दिखा सकता हूँ अब तो दुर्योधन के प्रेरणा से कर्ण में घनुषाण उठा लिया और उस समय दुर्योधन ने दौड़कर कर्ण का आलिंगन किया इसी बीच में श्री कृपाचार्य जी महाराज द्रोणाचार्य जी की प्रेरणा से उठे और उठकर के उन्होंने कहा ये राजकुमार है अज्ञात कुलशील वाले व्यक्ति से ये युद्ध नहीं करते हैं तुम अपना परिचय दो तुम्हारी परंपरा क्या है तुम्हारा नाम गोत्र क्या है तुम किसके शिष्य हो ये भरत वंश प्रसूत है किसी सामान्य व्यक्ति से लड़ने में इसकी शोभा नहीं तुम अपना परिचय दो यह सुनकर के एव मुक्त कर्ण से व्रीडावनत मान सम्माननम कर्ण थोड़े लजा गए लिखा है केवल आदित्य मंडल की ओर कर्ण ने एक बार देखा और वे मौन हो गए कुछ उन्होंने कहा नहीं सिर झुका लिया दुर्योधन अवसर की प्रतीक्षा में था आचार्य यही कहना चाहते हैं कृपाचार्य जी की अर्जुन राजकुमार है और यह मेरा मित्र कर्ण राजकुमार नहीं कहीं का राजा नहीं है तो मैं इसे राजा बना देता हूँ तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके मुकुटमतक धारण करा करके अंगदेश के राजा के रूप में कर्ण का अभिषेक कर दिया अंगाधित के रूप में उसका अभिषेक कर दिया यद्यम फालगुनो युद्धे नाराज्या योद्धु मच्छति विषये मया राज्ये विशिच्य आज मैं इसको अंगदेश के राजा पद पर प्रतिष्ठित करता हूँ ऐसा कर अभिषेक कर दिया यहाँ महाराज जी लिखा है की यह कार्य धरतराष्ट्र की अनुमति को प्राप्त करके किया गया अब देखिए धरत के मत में स्थित होकर किया गया इसका तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र के भी मन में अभीष्ट यही था कि पांडव इस रंग सभा में उत्कर्ष को प्राप्त न करें, नहीं तो कर्तव्य उस यह बनता था कि धरत को मना करना चाहिए था कि नहीं कितनी हड़बड़ी क्या है ये लड़ने भिड़ने के लिए नहीं ये केवल तुम लोगों की तुम लोगों ने गुरुकुल में रहकर क्या सीखा है ये समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया गया है इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए ये सब कुछ भी नहीं किया और उस समय श्री कर्ण का पिता अधीरथ वहाँ आ गया अपने पिता को देख कर के कर्ण ने उठ कर के अभिषेक के जल से जिसका मस्तक गीला हो रहा था उसने अपना मस्तक अपने पिता अधीरथ के चरणों में रखा महाराज लिखा है कि अधीरथ ने वस्त्र ऐसी अपने पैरों को ढक लिया क्योंकि एक मूर्धाभिषिक राजा एक सूत के चरणों में वंदन करे ये अमर्यादा होगी आखिर में सूत क्या है कितना अद्भुत ग्रंथ है महाभारत मर्यादाओं का कैसा पालन है? है लोग बड़े हो जाने के बाद अपने से बड़ों को भी प्रणाम करने में उन्हें संकोच होता है लेकिन अधीरथ को प्रणाम करने में धन्य है कर्ण के चित्र में रंश मात्र संकोच नहीं है भूमि पर मस्तक रख करके प्रणाम किया और धन्य है अधीरत का मर्यादा का पालन उसने वस्त्र से अपने पैरों को ढक लिया है यह देख करके भीम दादा पीछे नहीं रहे भीम दादा ने भी व्यंग कर दिया न ने कहा तथा यह ततः पादा भवत पटाते पुत्रे परिपूर्णार्थम अब्रदीत रही बेटा बेटा कह कर के अकरण को हृदय से लगा लिया किंतु अपने पैरों को कपड़े से ढक लिया यह देख कर के भीम सेन ने हंसते हुए कहा नम असी पार्थेना सूत पुत्रणे बधम कुलस्य सदृशूरणम प्रतोदो गृह हाँ बिल्कुल ठीक है तुम हमारे भाई अर्जुन के हाथ से मारे जाने लायक भी नहीं हो तुम तो जल्दी ऐसी चावुक हाथ में लो और रथ हाँको यही तुम्हारा काम है राजकुमार से लड़ना तुम्हारा काम नहीं है उस समय एवं मुक्तस्तक करना किंचित पुरस्कुरिता धरा गंगनस्थम स्थम जीवाकरम जीवा उसने लंबे श्वास लेते हुए एक बार सूर्य नारायण चोर देखा मानो सूर्य की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर वह कह रहा हो मैं सूर्य तने हूँ इसके बाद भी हमारे ऊपर आक्षेप किया जा रहा है तो मैं उसके संबंध में क्या कहूँ उस समय दुर्योधन क्रोध में उठ के लड़ने के लिए खड़ा हो गया और कहा की क्षत्रिय इनको इस प्रकार से ये सामान्य सामान्य कुमार नहीं है असामान्य तो लेकर के यह आया है क्योंकि कथम आदित्य सदृशम मृगी व्याघ्रम जनिष्य सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को किसी व्याघ्र को कोई हिरनी पैदा नहीं कर सकती सिंह को तो कोई सिंह नहीं ही पैदा करेगी इसलिए तुम लोग तुम इसकी इसके ऊपर आक्षेप मत करो उसमें युद्ध होता हुआ देख करके लिखा है कि कुंती जी मूर्छित हो गई अब ये विवेचना करने का अवसर नहीं कि कुंती ने उसी समय क्यों नहीं कह दिया अरे कही देती तो युद्ध काहे को होता सबके सूत्रधार तो भगवान है जब जिससे जो कहवाना चाहते है कहवा देते हैं और जो नहीं कहवाना चाहते हैं उस पर रोक लगा देते हैं यह समाधान सबसे बढ़िया उस समय श्री विदुर जी ने जल सिंचन करा करके कुंती की बेहोशी को दूर किया है ऐसा महाभारत में लिखा है अब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा है कि अब जो हमने कहा था वह गुरुदक्षिणा हमको दो जो हमने कहा था कि हमारा एक कार्य है उसे तुम लोगों को पूरा करना है अर्जुन ने स्वीकार किया था अब तुम लोग भी देगे मोरे गुरु दक्षिणा बोले अवश्य देंगे तो द्रुपद को जीत करके आओ और आधा राज्य द्रुपद को जीत कर बांध कर मेरे चरणों में उपस्थित करो दुस्साशन दुर्योधन आदि सब गए सौ भाई गए महाराज जी कर्ण भी गया लेकिन दुर्योधनम विकर्णंच च कर्णम चाप महावलम सब वहाँ गए पर महाराज द्रुपद ने इतना भयंकर युद्ध किया कि सौ के सौ कौरव भाग गए इनकी सेना छिन्न भिन्न हो गई द्रुपद से ये युद्ध नहीं कर सके और तो और कर्णो रथात अव्यो पलायन परो भगत कर्ण रथ से कूद करके भागा और द्रुपद ने उसका पीछा किया अब इतने से ही अनुमान लगा लीजिए कि द्रुपद कितने बड़े योद्धा थे कर्ण जैसा महावीर भी रस से कूद करके भागा और पीछा क्या द्रुपद ने अब ये सब आ गए हाँफ रहे थे बोले गुरुजी जी ये गुरुदक्षिणा तो हम नहीं चुका पाएंगे कुछ कपटपूर्ण हंसी में हंसते हुए से दुर्योधन ने कहा आपका तो एक ही शिष्य है वही चुकाएगा और कौन चुका सकता है कहा ठीक है तुम चिंता मत करो हमें उसी आरोप भरोसा है अर्जुन बोले हाँ गुरुजी यह कार्य मैं संपन्न करूँगा कैसे संपन्न करोगे बोले संपन्न ऐसे करेंगे कि ऋष निवार माँ युद्धे माँ युद्ध पांडवम युधष् को कहा कि आप तो गुरुजी की सेवा में रहो आपको लड़ने की जरूरत नहीं हम लोग हैं आप क्यों जाते हैं हमारा किया हुआ आपका ही किया हुआ माना जाएगा युधिष्र को वही छोड़ दिया अर्जुन रथ पर विराजमान हुए रथ के आगे गदा भीमसेन यमराज के समान चल रहे हैं और रथ चक्र के पास बिना किसी सेना को लिए अर्जुन ने रथ चक्र के पास अपने पार्सवरक्षक के रूप में नकुल और सहदेव को खड़ा कर लिया और इतना भयंकर युद्ध किया है महाराज जी इतना भयंकर युद्ध किया है कहते भी गजा गिरीशंका साक्षर तो रुधिर बहु भीम से नस्त गदया भिन्न मस्तक पिंड का हजारों हजारों मस्त गज, गजेंद्रों के मस्तक विजीर्ण होने लगे और महाराज जिधर से भीम ऐसी निकल जाते हैं वहाँ तक सफाया हो जाता है अर्जुन के रस को मार्ग मिल जाता है हाहाकार मच गया। कहते हैं गोपाल एवं दंडे न यथा पशुगणान बने जैसे पशुओं के समूह को गोपालक दंडा से खदेड़ते हैं ऐसे ही द्रुपद की सारी सेना को खदेड़ दिया चालयन रथ नागा चाल भ्रकोदर भयंकर युद्ध किया और उस युद्ध में द्रुपद के सारथी का वध कर दिया ध्वजा को काट दिया कवच को छिन्न भिन्न कर दिया उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और छलांग लगाकर के अर्जुन द्रुपद के रथ पर चढ़ गए और उनको रस्सियों से जकड़कर बांध लिया और बांध करके और द्रोणाचार्य के चरणों में उपस्थित किया यहाँ एक विशेष बात है यहाँ लिखा है कि भीमसेन ने थोड़ी कृपा दिखाई द्रुपद के प्रति उन्होंने कहा की देखो ये हम लोगों के रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए इनको मारो मत गुरुजी जी के फासले कर ये कृपा भीमसेन ने दिखाई अर्जुन ने कहा भैया हम ऐसा ही करेंगे और अब अपचरणों में जब डाल दिया तब द्रोणाचार्य ने कहा कहो मित्रवर द्रुपद अब तुम्हें पुरानी मित्रता याद आ रही है कि नहीं हम और तुम एक गुरुकुल में पढ़ते थे वहाँ तुमने मित्रता की थी उस समय तो तुम केवल आधा राज्य देने को कहते थे आज तुम्हारा संपूर्ण राज्य और स्वयं तुम और तुम्हारे प्राण सब कुछ हमारे अधीन है बोलो अब कौन सा व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाना चाहिए जो उचित हो वो तुम स्वयं बताओ प्राप्त जीवम रिपूवशम शक्ति पूर्वम किमिष्यते और क्या तुम्हारी इच्छा है क्या चाहते हो द्रुपद लज्जित हैं एक शब्द भी नहीं बोल सके और उन्होंने कहा द्रोणाचार्य ने कहा दरोमत द्रुपद दरोमत मां भई प्राण भया वीरा क्षमणो ब्राह्मणा हवयं, हम क्षमाशील ब्राह्मण है दरोमत हम प्राण नहीं लेंगे तुम्हारे तुम क्षत्रिय हो क्षत्रिय को मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करना चाहिए प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहिए हम चाहते तुम तो मेरे मित्र हो तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी न रह जाए तुमने कहा था आधा दे देंगे अब मैं आधा ले लेता हूं और तुम्हें प्राण दान देता हूं अब आधे के राजा तुम और आधे के राजा हम अब तो बराबरी हो गई कि नहीं जितने के स्वामी तुम हो उतने के स्वामी हमें बराबरी हो गई और अब जब बराबरी हो गई अब तो हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है कि नहीं द्रुपद लज्जित हो गया और द्रुपद द्रुपद से द्रोणाचार्य ने कहा कि गंगा के दक्षिण प्रदेश के राजा तुम रहोगे और गंगा के उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसका राजा मैं रहूंगा ऐसा कह करके उसको छोड़ दिया इसके बाद द्रुपद के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई वस्तुता इतने लंबे समय तक भी बैर का बदला चुकाना जब द्रोणाचार्य नहीं भूले ब्राह्मण होकर भी नहीं भूले तो क्षत्रिय तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का इस प्रकार का तिरस्कार किया जाए और वह भूला दे ये कैसे संभव है यही बात भीमसेन ने कही थी ब्राह्मण में क्षमागुण की कमी के कारण यह युद्ध हुआ राज्य का लोग आपको आ गया आपकी क्षमागुण में कमी आ गई इसलिए यह युद्ध हुआ द्रुपद ने संकल्प कर लिया मैं भी ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके अनुष्ठान करके यज्ञ करके ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध कर दे। मन ही मन प्रतिज्ञा तो कर ली और यह भी महाभारत युद्ध का एक बीज है इधर बिदुरु जी के निर्देशन में उनकी सलाह से कृपाचारी की आज्ञा से और भीष्मी की अनुमति से धर्मराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया गया हस्तनापुर का युवराज श्री युधिष्ठिर को घोषित कर दिया गया अब अध्याय में बहुत लंबा वर्णन है पांडवों का शौर्य उनकी कीर्ति उनके बल का विस्तार सारी प्रजा में पांडवों की प्रशंसा हो रही है इसको सुनकर के धरतराष्ट्र को चिंता हो गई इसका मतलब है कि ईमानदारी से विश्व को उन्होंने युवराज नहीं बनाया ईमानदारी से युवराज बना दिया होता तो प्रसन्नता होनी चाहिए चिंता हो रही है एक महात्मा अब उनका शरीर शांत हो गया कई साल हो गए बहुत अच्छे संत थे उन्होंने एक घटना सुनाई नर्मदा किनारे की स्थल का हमें स्मरण नहीं है स्थल उन्होंने बताया था नौदा की परिक्रमा की ही कहीं की घटना है एक पुराना रामानंद संप्रदाय का ही स्थान था बड़े अच्छे संत थे महंत थे उन्होंने अपने शिष्य को समाज के लोगों को बुलाकर उत्तराधिकारी के रूप में चादर विधि संपन्न की और संपन्न करने के बाद गद्दी पर बिठाने के बाद खुद दंडवत किया और दंडवत करके एक कौफीन और ब्रह्मपात्र कमंडल लेकर लेकर वहां से चल पड़े शिष्य रोने लग गया बोले तो गुरुजी क्या लीला कर रहे हो भाई देखो अब आप महंस जी हो गए हमारे गुरुजी ने हमको गद्दी पर बिठाया था अब गुरुजी के आसन पर आपको बिठाया तो आप गुरु हो गए पर इतने वर्षों तक हमने जिस स्थान में महंताई की है हमारी हुकूमत देने वाली जो वृत्ति है वो तो समाप्त तो होगी नहीं बैठाया है अपने गुरु महाराज की गद्दी पर पर मैं मानता रहूंगा हृदय से चेला और तुम महंत हो महंत होने के बाद भी तुम्हारी बिल्कुल न चले यह भी ठीक नहीं है इसलिए हमारा हित इसी में है और तुम्हारा हित इसी में है अब तुम संभालो और चौथेपन तो जाइए नृपकानन और अब हमें भजन की आज्ञा बहुत मनाया समाज के लोगों ने कहा लेकिन कहा नहीं इसकी श्रद्धा तभी सुरक्षित रहेगी जब हम यहाँ से चले जाए जबकि वह शिष्य ऐसा नहीं था वो रो रहा था नहीं मेरी आज्ञा है तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे मैं ही चला जाऊंगा और महाराज गुरु नर्मदा किनारे कहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर के भजन करने लगे वहीं हनुमान जी का मंदिर बन गया बोले एक स्थान से दो स्थान हो गए और चेला भी महिला में एक बार दो बार दर्शन करता यथावत संत सेवा सब कुछ चलती रही तो कहने का मतलब ये है वो महात्मा कह रहे थे भैया युवराज बनावे तो ऐसा बनावे अमुक जगह घटना हुई थी ऐसा युवराज बनावे जब छोड़ गए तो पूरी तरह छोड़ करके भजन में लग जाए हमने ठीक से दिया भी नहीं और हमने छोड़ा भी नहीं फिर अनेक बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं ये नहीं होनी चाहिए कितना सुंदर अवसर था कि योग्य को युवराज पद पर आवश्यक कर पूरी तरह अपना समय भजन साधन में व्यतीत कर कितना उत्तम अवसर था पर इस उत्तमोत्तम अवसर को यो हे युद्धमानपाप अर्जुन मैं यही भिक्षा यही दक्षिणा मांगने आया हूँ कथंचित धर्म युद्ध का अवसर आवे और मैं तुम्हारे सामने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ा करके लड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाऊँ तो तुम तनिक भी संकोच मत करना तुम हमारे साथ डट करके युद्ध करना यही गुरुदक्षिणा आज मुझे प्रदान करो अर्जुन ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया बोले जो आज्ञा गुरुजी। क्यों न हो जैसे किसी मल्ल को देखकर मल्ल की भुजाएं फटकती हैं कि दो दो हाथ अखाड़े में इसके साथ किए जाएं। ऐसे ही अपने योग्य शिष्य को देखकर लगता है द्रोणाचार्य को भी स्पृहहा भई होगी कि और तो कौन मेरे सामने डटेगा किंतु यदि अर्जुन मेरे साथ युद्ध करे तो अर्जुन मुझे युद्ध में संतुष्ट कर सकता है ये भाव द्रोणाचार्य जी के भीतर आया इतने दुखी हो गए धृतराष्ट्र कि सचिंता परमो राजा नाम अलघन निशी महाराज को नींद आनी बंद गई, नींद गायब हो गई धृतराष्ट्र की दिन रात व्याकुल होते रहते राम राम अब क्या होगा मेरे पुत्रों का क्या होगा मेरे हाथ से तो सब कुछ छिन गया मेरा तो सब कुछ चला गया लेकिन महाराज जी समस्या यह थी कि कहें किसको बिदुर जी है बिदुर जी के सामने कहें तो बिदुर जी फटकार लगाएंगे प्रेम भरी के अरे तुम्हारी वृत्ति का विदुर से कह नहीं सकते क्योंकि वो जानते हैं मेरे पापपूर्ण विचारों का समर्थन महात्मा विदुर कभी नहीं कर सकते जब विदुर जी से ही नहीं कर सकते तो भीष्म से कहने का साहस ही क्या होगा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को भी नहीं कर सकते तब कहें किसको? परम तपस्वनी गांधारी को कह सकते थे लेकिन उन्हें विश्वास है कि गांधारी भी इस विषय में मेरा समर्थन नहीं करेगी तब परम कूटनीतिज्ञ धृत ने एक ब्राह्मण को बुलाया गुप्त रूप से और उस ब्राह्मण से एकांतक मंत्रणा की इस मंत्रणा को कूटनीति कहा जाता है कनक नाम के ब्राह्मण ने धृत को कूटनीति का उपदेश दिया कणिक मंत्रिणतराष्ट्रवीद वच तत आहूय मंत्रस्थव कणिक्रिणतराष्ट्रवीद धतराष्ट्र ने कहा कि हे विप्रवर हे कणक हे सन्न मना से उवास वचनम तीक्षणम राज उस ब्राह्मोत्तम ने ये बात कहना आरंभ की धृतराज में कहा विप्रवर कणक पांडवों की उन्नति निरंतर होती चली जा रही है उनका यश उनकी कीर्ति पता का फहरा रही है इस कारण से मेरे हृदय में उनके प्रति दाह उत्पन्न हो गया है जलन होती है अत्यंत एकांत अवसर है तुम बताओ मुझे पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए या विग्रह क्या करना चाहिए तत्र में निश्चित मतम संधि विग्रह कारण क्या करना चाहिए उसने कहा कि राजन यदि कूटनीति शास्त्र के अनुरूप प्रश्न हमसे किया जा रहा है तो कूटनीति तो ये है कि नित्यम उद्यत दंडस्या नित्यम विवृत पौरुष अछिद्र्द्रदर्शी सियात्ेशान विवरा अनुगा राजा का कर्तव्य है कि वह अपने विरोधियों को दंड देने में कभी उदासीन न हो उग्र से उग्र कठोर से कठोर दंड देने की भावना दृढ़ करके भीतर ऐसी रखे अपने पुरुषार्थ को प्रकट करें, अपनी दुर्बलता को प्रकट न होने दें और अपने शत्रु की दुर्बलता पर बहुत बारीकी से ध्यान रखें, इसका छिद्र कहाँ है और जैसे ही उसका छिद्र समझ में आ जाए उसी छिद्र का आश्रय लेकर अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके उस शत्रु को मिटा दे समाप्त कर दे इसलिए यदि तुम्हारे चित्र में पांडवों के प्रति दाह है ईर्ष्या है शत्रुता का भाव है तो शत्रु को जीवित नहीं रखना चाहिए शत्रु को तो मिटा ही देना चाहिए नीति तो यही कहती है हमें लगता है बड़ा लंबा अध्याय है और विचित्र विचित्र बातें हैं इसमें लगता है ऐसी ही बातों को लिखने के कारण व्यासी घबराए होंगे कि कलयुग के प्राणी तो वैसे ही मलिन हृदय के होते हैं, वो महाभारत पढ़ के भी कहेंगे कि हमको तो कणक की कूटनीति अच्छी लगी भजन का मार्ग छोड़ देंगे इसलिए उन्होंने नारजी की आज्ञा से श्रीमद भागवत महापुराण को प्रकट किया जिसमें इस प्रकार की किन्हीं बातों का वर्णन नहीं किया गया है इसीलिए महाभारत के आरम्भ में ही यहाँ श्रोता की पात्रता का व्यासी ने वर्णन किया है वहाँ लिखा है विवेक का आश्रय लेकर के महाभारत का श्रवण करना चाहिए तो हम प्रकरण के अनुरूप इस कूटनीति का अध्याय की कुछ बातों को जिन्हें हमने रेखांकित किया है उनको हम कहेंगे लेकिन हमारी अभ्यर्थना है आप सब सज्जन हो साधु हो वैष्णव हो इसे कूटनीति ही समझना इसे धर्मनीति या साधु नहीं समझना किसी अपने व्यवहारिक लौकिक स्वार्थ की सिद्धि तो इन नीतियों से हो सकती है किंतु परमार्थ की सिद्धि इन नीतियों का पालन करने पर नहीं हो सकती है परमार्थ तो बिगड़ेगा ही संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं, ये बन जाएं तो इस उपलब्धि को इस उपलब्धि का क्या अर्थ है और यदि यह नष्ट हो जाए तो इसकी इसके नष्ट होने का भी क्या महत्व है जो नष्ट हो जाने वाला ही है वह नष्ट हो गया इसमें क्या कौन कौन सा बड़ा अंतर हो गया सच्ची बात यह है साधक का परमार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए उसका परमार्थ न बिगड़े वह एक परमात्मा की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर चलता रहे स्वयं कष्ट सहन कर ले पर दूसरे किसी को पीड़ा देने का विचार न करे यही साधुता है यही सज्जनता है यही धर्मशीलता है भक्तमाल के टीकाकार त्रिप्रिया दास जी ने जयदेव महाप्रभु के चरित्र में लिखा है जैसे तजय दुष्ट दुष्ट ताना तैसे तजय साधु साधु ताना यही जान लीजे। रसिक नरेश है जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करता ऐसे ही साधु पुरुष को अपनी साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी और साधु ने अपनी साधुता छोड़ दी तो बोलो पक्का रंग किसका हुआ दुष्टता का हुआ कि साधुता का तब तो दुष्टता का रंग पक्का हुआ कि नहीं साधु ने साधुता छोड़ दी दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी अब विचारपूर्वक यह बतलाइए दुष्टता का रंग पक्का होना चाहिए कि सज्जनता का साधुता का दुष्टता का नहीं साधुता का होना चाहिए यही सिद्धांति इसलिए हे राजन सावधान हो जाओ राष्ट्र दुर्ग कोष बल और सूर्य इनकी रक्षा करते हुए निरंतर सूक्ष्म विचार करो हमारे शत्रु का छिद्र कहा है किस प्रकार से शत्रु को सर्वथा समाप्त किया जा सकता है इसका विचार करो क्या करें उन्हें जैसे छोट छोटी थोड़ी भी अग्नि बड़े से बड़े भयंकर जंगल को जलाकर भस्म कर देती है इसी प्रकार से छोटा शत्रु भी यदि दुर्ग आदि का आश्रय ले ले तो वह बड़े से बड़े सैन्य समूह को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर देता है इसलिए शत्रु को कभी आश्रय न दे वो कहीं घर में जम जाए और जम करके फिर वह युद्ध करेगा फिर विजय होना संभव नहीं है इसलिए शत्रु को आश्रय नहीं देना चाहिए क्या करना चाहिए बोले शत्रु को विश्वास में लेने के लिए अपने धनुष को तृण का धनुष बना लेना चाहिए घास फूस के जैसा हमारा धनुष हमारे में तो ताकत ही नहीं है और शत्रु की दृष्टि में दीनहीन और असमर्थ बन जाना चाहिए ब्याध के समान झूठे ही नींद न आने पर भी नींद का बहाना कर लेना चाहिए किसी तरह से शत्रु विश्वास में तो आ जाए और जब विश्वास में आया, आया हुआ शत्रु निकट आ जाए तो धोखे से पूरी शक्ति लगाकर पूर्वक उसको मार देना चाहिए महाराज कूटनीति तो यही कहती है देखो यूनान का उदाहरण दे, दे रहे हैं ये कणक नाम के ब्राह्मण बोले सौवीर देश का राजा गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी तीन वर्षों तक बिना विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा ऐसे हो गया जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं होता है युद्ध तो होने दो और इसके बाद वह युद्ध में अर्जुन और पांडवों के हाथ, हाथों से मारा गया प्राकृवी राजा पांडू भी जिसके बस में जिसको बस में नहीं ला सके थे उस यूनान देश के राजा यवन देश के राजा को भी अर्जुन ने जीत कर अपने अधीन कर लिया है तो अब तुम समझ लो तुम्हारे शत्रु कितने निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और आप असावधान हो रहे हैं यह भीमसेन की सहायता लेकर के अर्जुन नकुल और सहदेव के सहायता लेकर के अर्जुन सब कुछ प्राप्त कर सकते है इसलिए तुम अपने मन में शत्रु के प्रति उदासीनता का भाव किसी भी प्रकार से मत रखो सावधान होकर के शत्रु का प्रतिकार करो दया न तस्मिन कर्तव्या शरणागत निर्दिघ्नो ही भवती न हटात जायते भयम् यह मेरी शरण में आया है यह सोच करके भी शत्रु के प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि शत्रु को मारे बिना राजा निर्भय नहीं हो सकता इसलिए शत्रु को मार करके ही निर्भय हो सकता है इस प्रकार की अनेक बातें कही हैं। महाराज एक बात और कही उसको सुनकर महात्मा लोग नाराज हो जाएंगे महात्मा लोग इसलिए नाराज हो जाएंगे कि महात्माओं के पवित्र वेश को जिसे हम लोग कहते भेष भगवान का इस वेश को इस वेश का दुरुपयोग करने का दुष्कर्म अनेक लोगों ने किया ये कहता है कणक नाम का ब्राह्मण बोले शत्रु बहुत प्रबल हो उसके भेद जाने न जा पा रहे हो तब क्या करें? बोले अग्न यज्ञेन काशायेन जटाजन लोकान विश्वासी कहते अग्निहोत्र करके यज्ञ करे ऐसा धर्मात्मा बन जाए शत्रु के सामने तो शत्रु समझे कि ये तो बिल्कुल अब महान धर्मात्मा है पाप तो स्वप्न में भी नहीं कर सकते ऐसा शत्रु के मन में विश्वास हो जाए फिर भी उसे विश्वास न हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करके जटा धारण करा के मृग धारण करा के ऐसे लोगों को उसके पास भेज दे साधु सन्यासी बना के की बस अब तो वह उसके विस्तुन के विश्वास में आ जाए और इस तरह से किसी भी प्रकार से उसके निकट तक पहुंचने का प्रयत्न कर ले और जब देख ले के अब यह शत्रु पूरी तरह मेरे विश्वास में है तो जैसे भेड़िया अकस्मात आक्रमण कर देता है ऐसे अकस्मात आक्रमण करके शत्रु को सर्वथा समाप्त कर दे क्या करना चाहिए कहते जब तक प्रारब्ध अनु समय अनुकूल न आ जाए तब तक कंधे पर शत्रु को बिठा करके धोए। और जब देखे समय अनुकूल है तो बोले भिन्द्या घट निवास मने। जैसे घड़े को पत्थर पर पटक दिया जाता उसे पहले कहो कि आप ही हमारे माई बाप हो आप ही हमारे सब कुछ हो। खोपड़ी पर बिठा के सब जगह घूमे जब देखे यहाँ अनुकूल अवसर है वहीं शत्रु को उठाकर पत्थर पर पटक देना चाहिए राम राम हो जाए ऐसा विचित्र उपदेश इस कणिक ने किया और इस कणिक के इस उपदेश का परिणाम हुआ पांडवों को लाक्षा में जलाया गया स्कूट नीति का ही दुष्परिणाम था बोला देखो महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं मैं एक कथा सुना रहा हूं आपको उस कथा को सुनकर के आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक प्राप्त हो जाएगा बोले महाराज सुनाओ कहते एक एक श्रीगाल था जंबुक, गीदड़ क्या कहते यहाँ के लोग क्या कहते सियार को, सियारी बोलते हैं ना? चलो आप लोग समझ तो गए हमारी भाषा बस इतनी ही बहुत तो उस श्रृगाल जो सियार होता है सियार बड़ा चतुर था उस सियार के मित्र थे एक था बाघ एक था चूहा एक था भेड़िया और एक नेवला चार के साथ उसकी मैत्री थी ये श्यारों की कहानिया बहुत प्रसिद्ध हैं पुराणों में महाभारत में भी पंचतंत्र में भी लगता है ये ज्यादा चतुर प्राणी है क्या श्यार वन्य जीवों में श्यार बहुत चतुर होता है एक दिन की बात है एक बार उस जंबुक का ध्यान एक हृष्ट हिरण की ओर गया उस श ने बनराज सिंह से कहा प्रिय जंगल के राजा तो आप हैं पर आप तो कितने बढ़िया शालीन तरीके से विचरण कर हे मृद देखो कैसे छाती फुला के चलता है कितना मान के शरीर में आप कितने क्षमाशील हैं, इसको देखकर भी क्षमा कर देते हैं दंड नहीं देते हैं ऐसा भड़का दिया सिंह को कि सिंह टूटा उसके ऊपर अब महाराज हिरण इतना मजबूत था तो उसने भगाते भगाते सिंह के नाकों दम कर दिया सिंह उसको पकड़ नहीं सका तब उस जंबुक ने चूहे से कहा देखो हमारे बनराज को लज्जित होना पड़ा है इसके खुर बहुत पहने हैं ये जब सो रहा हो तो इसके खुरों के नीचे कुछ जो मांस का कोमल भाग है उसको तुम अपने दांतों से कुतर देना पैर घायल कर देना फिर मैं भड़काऊंगा शेर को फिर इसके ऊपर वो आक्रमण करेगा आक्रमण करेगा तो मारा जाएगा हम लोगों को चकाचक खाने पीने की मौज हो जाएगी चूहे को राजी कर लिया चूहे ने पैर में घाव कर दिया और सिंह को प्रताहित किया सिंह ने खदेड़ा पैर में चोट लगने के कारण वह पैर में चोट लगने के कारण वह भाग सका नहीं और गिर गया सिंह ने उसका वध कर दिया सिंह बोला कि गर्मी का समय है मैं थोड़ा स्नान करके आऊं हमने ऐसा सुना है कि सिंह पूरी शक्ति लगाकर शिकार करता है शिकार करने के बाद तुरंत उसको खाता नहीं है पर बड़े शांति पूर्वक खाता है नहा धो करके के कर विश्राम करके बढ़िया से भूख लगती सब खाता है शेर स्नान के लिए चला गया और उस शियार को कह दिया कि तुम बैठ कर इसकी रखवाली करो शियार बैठ गया तब तक सिंह स्नान करके आया शियार बिल्कुल ऐसे बैठ गया मुंह लटका करके बहुत दुखी मुद्रा में सिंह ने कहा मित्र क्या बात है किसी ने कुछ कह दिया है क्या बहुत उदास हो बड़े दुखी हो इतने दुखी क्यों हो दुख का कारण क्या है अरे बोले महाराज हम इतनी कठोर बात सुनकर जीवित हैं इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा हो अरे ऐसी क्या कठोर बात हो गई बोले महाराज छोटे तो छोटे ही होते हैं ओछे ओछी ही बात करते कितना ओछा छूह वो कह रहा था आज सिंह हमारी कमाई खाएगा हमने पैर में घाव में किया होता तो सिंह कैसे शिकार करता शेर का इतना सुनती बनराज सिंह दहाड़ने लगे बोले क्या चूहे ने ऐसा कहा तो मुझे भूखा मरना मंजूर है पर मैं दूसरे की कमाई नहीं खा सकता मैं खुद शिकार करके खाऊंगा चला गया शेर को भगा दिया उसने इसके बाद चूहा आया वो भी सोचता था हमें कुछ मिल जाए चूहे को कहा बड़े दुख की बात है ये जो कुछ हुआ है इसका श्रेय आपको जाता है आप हैं सबसे छोटे लेकिन ज्ञान में बल में बुद्धि में आप सबसे बड़े सिंह ने भी आपकी कृपा से स्वीकार किया लेकिन हमें बहुत दुख है इस बात का कि नेवला आकर के कह रहा था आज मैं ये मांस नहीं खाऊंगा क्यों बोले इसने इस मांस में सिंह ने अपने पंजों का नखों का विष मिला दिया है उसकी दाढ़ों में विष उसके पंजों में विष दिस। ब मांग खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा तब तो मैंने पूछा मित्र फिर आज तुम क्या खाओगे बोले चूहा तो यहाँ जरूर आएगा चूहे को खा करके आज अपनी भूख बुझाऊंगा चूहा भागा बिल में चला गया चूहे को भगा दिया इसके बाद महाराज भेड़िया आया जैसे ही भेड़िया आया ये शियार फिर एकदम उदास हो करके बैठ गया बोले महाराज भेड़िए ने पूछा करे भाई मित्रवर क्या बात है क्यों इतने दुखी हो बोले अब कुछ मत पूछो हमारी तुम्हारी दोनों की खैर नहीं है अब हम तो भाई कोई बात नहीं मर जाएं तो कोई बात नहीं पर आप तो बड़े बलवान हैं हमारी अपेक्षा बहुत बलवान है मृगराजो ही संकृद भविष्यति अब तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है क्योंकि पता नहीं किसने सुगनी कर दी अब बनराज सिंह तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज हैं सिंह शब्दाद्रिका व्रिक, इव सिंह की गर्जना से तो भेड़िए भागी जाते हैं भेड़िया भाग गया सिंह को भगा दिया बुद्धि कौशल से चूहे को ही भगा दिया भेड़ियों को भी भगा दिया अब आया नेवला तो इस जंबुक ने कहा इस त्यार ने कहा कहा देख ले सिंह मुझसे जीत नहीं सका सिंह को मैंने खदेड़ दिया चूहा डर के मारे दिल में घुस गया भेड़िया भाग गया अब तू आया है लड़ ले तेरे लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ अब बिचारे निवली ने सोचा कि सिंह को जब इसने परास्त कर दिया तो मैं तो बहुत छोटा हूँ निवला होता ही कितना बड़ा है उस तो, तो फिर भी बड़ा होता है ये तो चाहे जब खा जाएगा मुझे भाग गया वो भी जंगल में जाकर छिप गया और प्रेम से उसने बहुत लम्बे समय तक अपने कुटुम्ब के सहित उस मृग का उपभोग किया ऐसे ही कूटनीति का आश्रय लेकर किसी को छल से किसी को बल से किसी को बुद्धि से सबको किनारे करो और अपने सौ पुत्रों के साथ मौज लो इस तरह की बात उसने कही और कहा देखो पुत्र पुत्र सखावा भ्रातावा पितावा यदि गुरु हू रिपुस्थाने सुवर्तन तो हंतव्या भूतिमिखिता अब हम इसको यहीं नमस्कार कर लेते हैं कहते बैराग ये इसलिए हमने पहले निवेदन कर दिया कि साधुओं की नीति नहीं है ये कुटलों की नीति है पर एक बात ध्यान से सुन लें साधु नीति का आदर करने वाले की महिमा क्या है आज भी हम लोग काल उससे ही कहते हैं धर्मो विवर्धति युधि स्र कीर्तन न प्रणश्यति ब्रको दर की शत्रुश्य धनंजय कीर्तन न माद्री सुतौ कथयता न भवं तिरोगा धर्मराज मिश्र का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है भीमसेन का प्रातः काल नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं अर्जुन के नाम लेने से बाहर के भीतर के दोनों शत्रु समाप्त हो जाते हैं और नकुल सहदेव का स्मरण करने से मानसिक और शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं पर धृतराष्ट्र कहीं प्रात है कणक कहीं प्रात है दुर्योधन कहीं प्रात है एक बार आप छल बल करके कोई कार्य संपादित कर लेंगे लेकिन उसका परिणाम शुभ नहीं होगा अधर्म पूर्वक ताप पूर्वक अन्याय पूर्वक छल पूर्वक जिस वस्तु को प्राप्त किया गया है जिस पद को जिस प्रतिष्ठा को जिस वैभव को प्राप्त किया जाता है उसमें स्थायित्व नहीं रहता जब तक कोई जन्मांतरीय सुकृत विशेष होता है तब तक कोई हानि होती हुई नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन सुखोपभोग के द्वारा जब वह जन्मांतरीय सुकृत समाप्त तो हो जाता है तब फिर पाप का परिणाम पापकर्ता को भोगना ही पड़ता है वह तो उससे बच नहीं सकता इसलिए शास्त्र में जहाँ कहीं नीतियों का वर्णन है उन सबको नमस्कार है उन सबका आदर है लेकिन भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले साधक के लिए इन सब बातों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए इनका इनको क्रियान्वित नहीं करना चाहिए ये बोले अब हम एक बात वैसे तो बहुत बातें हैं लेकिन एक बात कह देते हैं बोले राजनीति कूटनीति की अंतिम बात है न विश्वसेत अविश्वसे विश्व नाति विश्वसेत विश्वासार भयमापन्नम विश्वासा भय मूल्यप ही क्रन्तति जो विश्वास का पात्र नहीं है उस पर तो विश्वास करे ही नहीं किंतु जो विश्वास का पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करे क्योंकि विश्वास से विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय वह जड़ मूल से राजा का विनाश कर देता है इसका मतलब है राजनीति का कूटनीति का सबसे प्रथम सफल मंत्र यही है कि किसी पर विश्वास न करें। विश्वास के योग्य पर विश्वास तो करें ही नहीं विश्वास जिस पर हो चुका है उस पर भी पूरा विश्वास न करें। कहनी तो नहीं चाहिए पर अच्छी बात है कही जा सकती है हम पूज्य श्री खास चौक महाराज जी की आज्ञा से अपने गुरु स्थान में भगवान के सेवक के रूप में स्वीकार किए गए जैसे संतों में होता ना चादर वादर उठा देते तिलक कर देते वो सब नाटक कर दिया गया तो एक महात्मा अब उनका शरीर नहीं है बहुत अच्छे संत थे काकाजी के नाम से प्रसिद्ध थे श्री राम प्रिया दास जी उन्होंने हमको एकांत में बुलाया पंडित जी महाराज जी पंडित जी कहते थे तो सब साधु भी पंडित जी कहते उन्होंने कहा पंडित जी बहुत एकांत में हम आपसे एक बात बता रहे हैं आपके बड़े काम की चीज है कहिए देखो बिल्कुल एकांत में बता रहे हैं इस पर अमल करना हमने कहा महाराज ये तो हम नहीं कर सकते कि अमल करेंगे कि नहीं आप कहिए हम देखेंगे हम घबराने लगे पता नहीं क्या कहना चाहते उन्होंने कहा किसी स्थान की सफल महानताई का मूल मंत्र है किसी पर विश्वास मत करो हमारे तो रोमटे खड़े हो गए किसी पर विश्वास मत करो अपने मन का भेद किसी को मालूम न चलने तो सबके मन का भेद ले लो विश्वास किसी पर मत करो यही सफलता का बीज मंत्र है मैं बड़ा बुरा महात्मा हूँ तुमको बता दिया सबको बता भी नहीं सकता अब वो तो हमको बताकर बोले जाओ स्थान में मंच हो गए वो बहुत अच्छी बात है अब जाओ ये मानोगे तो सब जगह सफल रहोगे हमारे मन में पची नहीं बात हमने पहले महाराज जी से ही निवेदन कर दिया पूज्य श्री भक्त जी महाराज हमने कहा महाराज जी हमारा चित्र तो बहुत शांत रहता था उसमें हलचल या उथल पुथल नहीं होती थी ऐसे ऐसे महात्मा ने एकांत में बुला के कह दिया मैंने तो आज तक किसी पर अविश्वास किया ही नहीं हम तो हर व्यक्ति पर विश्वास करते हैं अविश्वास किसी पर करना जानते ही नहीं साथ में रहकर कोई छल करे तो छल करने वाला जाने अपने भगवत कृपा से गुरुदेव भगवान की कृपा से किसी प्राणी के साथ कोई छल पूर्ण कपट पूर्ण व्यवहार किसी से नहीं हुआ तो हम तो सब पर विश्वास करते हैं अब महात्मा ने कह दिया ऐसा करो अब हमें क्या करना चाहिए आप कहिये महाराज जी सुनकर हंसे बोले भाई देखो लोक व्यवहार में तो यह बात मानी जा सकती है इससे लोक के किसी स्वार्थ विशेष की सिद्धि तो हो सकती है लेकिन परमार्थ की सिद्धि का इससे कोई संबंध नहीं है संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं नाचवान चीजें बिगड़ती हैं तो उनके बिगड़ने की परवाह नहीं करनी चाहिए साधु को तो सबने भगवत दृष्टि रखते हुए सबके प्रति विश्वास का भाव रखना चाहिए संशयात्मा जो होते हैं वे नष्ट हो जाते संशयात्मा विनिश्चित इसलिए अपने तो राम जी के सहारे रहो जो अच्छा होगा सो भी अच्छा होगा अकर्थनचित कोई बुरा होगा वह भी अच्छा ही होगा क्योंकि भगवान के सब विधान मंगल में है इसलिए जैसी वृत्ति है वैसे ही रहो बनावटी पर मत करो ये दूसरा समझ कि हम बहुत विश्वास कर रहे हैं और भीतर से हम संदेह पूर्वक उसके साथ व्यवहार करें ऐसा मत करो ये परमार्थ में बाधक है हमारे चित्त में बड़ी शांति आ गई हमने की जी बहुत अच्छी कृपा हुई आपने सही सही बात बता दी ये बात लेकिन सही बात राजनीति की बात तो वो जो महात्मा वाली बात है वो महाभारत की बात है न विश्वसे अविश्वस श्वसेना विश्वसित विश्वासात भयम उत्पन्नम मूलान्यप निकति कहकर के यह चला गया और पूर्ववासियों का पांडवों के प्रति अनुराग देखकर के शकुनी की मंत्रणा से और दुर्योधन शकुनी और धरतराष्ट्र की जानकारी में और एक मकान बनाया गया महल बनाया गया इस प्रकरण का जहाँ से आरंभ होता है उसे आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व माना गया जतु माने लाख होता है लाख का बनाया हुआ घर इसका यह पर्व है विशाल लाख का बनाया हुआ घर तैयार किया गया और उस घर में इतनी सुंदर कारीगरी थी कि उसकी दीवाल को देख करके चेहरी दीवारी को देख करके उसकी नक्काशी को देख करके यह बिल्कुल नहीं लगता था कि यह ज्वलनशील पदार्थों का बना हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं लगता था और पांडवों को बुला करके धरत ने दुर्योधन से मंत्रणा करके पांडवों को बुला करके कहा कि देखो तुम्हारी प्रजा सेवा से तुम्हारे आचार से और तुम्हारे शील से हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारी इच्छा है कि तुम बहुत श्रमित हो चुके हो कुछ दिन जो है वाराणत नाम का नगर बसाया गया है उस महल में तुम लोग वहाँ निवास करो तुम अपनी माता के साथ रह कर के जंगल में मृदार्थ वितरण करो गंगा जी के पवित्र तट का सेवन करो ऐसा कह कर उन्हें भेजने को राजी कर लिया श्री धर्मराज सिर में महान विश्वास है ये श्रद्धावान व्यक्ति है श्रद्धावान का विश्वास दृढ़ होता ही है मन में उनको बड़ा भारी विश्वास था उन्होंने अपने ताऊजी की आज्ञा को स्वीकार किया धर्म नित्या सदा पांडु तथा धर्म पारायण शर्वे सुज्ञाति सुतथा मई त्वासी विशेषता अब तो महाराज ये जब जाने लगे तो श्री बिदुर महाराज ने इनकी दुर्नीति को अच्छी प्रकार से समझ लिया और दुर्नीति को समझ करके बिदुर जी ने जाते जाते एक भाषा का प्रयोग किया इस भाषा को यहाँ इन्होंने मृत भाषा कहा है और मृक्ष भाषा का तात्पर्य है जिसका अर्थ सुस्पष्ट न हो गोलमटोल कुछ अलग प्रकार की कोड वर्ड में बोली हुई भाषा ऐसी भाषा का प्रयोग बिदुर जी ने युधर को किया और युधिष्ठिर भी उस भाषा के विशेषज्ञ थे इसलिए विदुर और युधिष्ठिर का संवाद हो गया और लोगों के बीच में हो गया लेकिन किसी को पता नहीं चला कि इन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या सुना बातचीत होगी इसका मतलब है कि ये विद्या भी आनी चाहिए हमारे महात्माओं में तो ये विद्या रही है दुनियादारी के लोग घेर के बैठे हैं अब साधुओं को साधुओं से कोई बातचीत करना है तो साधुओं की भाषा अमुक प्रकार की होती है वो आपस में बातचीत कर लेंगे और गृहस्थी जो 10-20 बीस साल से साधुओं से जुड़े हैं वो बैठ के मुंह देखते ही रह जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा इन लोगों ने आपस में क्या बातचीत कर ली एक महात्मा बिचारे बड़े भोले भाले से सीधे साधे थे उनका नाम था गोमती शरण जी में रहते थे हमारे महाराज जी कभी कभी विनोद भी खूब करते थे तो चार संप्रदाय के महंत जी आकर बैठे थे महाराज जी बोले हे e, गोमतीश्वर हाँ महाराज क्या बैठ के यहां बातचीत सुन रहा जहां जल्दी चार संप्रदाय के महंत का मुंह काला कर। अब जो बिचारे महंत जी बैठे थे वो भी घबरा गए तो बातचीत करते करते कौन सी आफत आ गई जो चार संप्रदाय के महंस का मुँह काला कर और वो महात्मा भी बड़े सीधे थे वो जानते नहीं थे वो डर के खड़े हो क्यों खड़ा है जल्दी कर वो महाराज तावा की जो काली काली काली होती है एक कपड़ा में लेके आके खड़े हो गए अरे बोले ये महात्मा है महंस है इनको मुंह काला करने के लिए थोड़ी बोला है अरे कुछ नहीं जानते तुम साधु की भाषा है चार संप्रदाय का असली महंत लंगड़ होता है तावा जब तक उसका मुंह काला नहीं होगा तब तक मैं ठाकुर जी को भोग लगेगा ना संत लोग पाएंगे इसलिए चार संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो माने रसोई बनाओ लंगड़ चढ़ाओ ये मतलब होता है खूब हसाते थे कई बार तो ये कोट वर्ड है साधुओं की भाषा ऐसे ही श्री बिदुर जी महाराज ने एक विशेष भाषा में बातचीत की कहते हैं कि युधिष्ठिर ने बिद्रु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके रोने लगे इतना सुंदर श्लोक है बिद्रु जी कह बिद्रुजी युधिष्ठिर कह रहे हैं, पिता मान्यो गुरुहु श्रेष्ठो यदा पृथ्वी पति अशंक सत्कार्यम आत्मारी तीनो व्रतम हे विदुर जी आपने संकेत में जो कुछ हमसे कहा है हमने उसको ठीक से समझ लिया है अब इस समय हमारा धर्म यही है कि मेरे ज्येष्ठ पिता भरतराज उन्हीं को हम पिता माने उन्हीं को ज्येष्ठ माने उन्हीं को गुरु माने और तो राजा तो वे हैं ही राजा का पालन करना प्रजा का धर्म है इसलिए मैं शंका शून्य होकर के आज्ञा पालन करना चाहता हूँ बोले बिल्कुल आज्ञा का पालन करो लेकिन हम भी तुम्हारे चाचा जी हैं हमारी आज्ञा को सुन लो और इसके बाद फिर जो ठीक ठीक समझ में आ वही करो कौन सी भाषा कैसे प्राज प्राज प्रलापज्ञ प्रलापज्ञ मिदम्बच प्राज प्राज प्रलापज्ञ प्रलापज्ञ बचोब्रवी ऐसे श्लोक को कूट कहा जाता है ये कूट है प्राज प्राज प्र, प्रलापज्ञ प्रलापज्ञ मिदम्बच प्राज प्राज प्रलापज्ञ प्रलापज्ञ बचोब्रवी इसका अर्थ है कि विदुर जी बुद्धिमान हैं और मूढ़क्षों की निरर्थक ऐसी प्रतीत होने वाली भाषा के पंडित हैं और इसी प्रकार युधिष्ठ भी उस मृक्ष भाषा को समझ लेने वाले परम बुद्धिमान हैं उन्होंने युधिष्ठ से कहने योग्य बात कह दी और मृच भाषाओं के जानकार युधिष्ठ ने उस भाषा के रहस्य को ठीक ऐसी समझ लिया और बाकी लोग वहा जो खड़े थे वो सब बुद्धू बने रह गए बिदुरु जी के श्लोक का समझ पाया बिदुरु जी ने कहा बिदुरु जी ने कहा कि देखो यो जाना पर प्रज्ञा नीतिशास्त्रानुसारिणीम विज्ञा यथा तथा कुरयात आपदम निश्चरे यथा जो शत्रु की नीति का अनुसरण करने वाली बुद्धि को ठीक से समझ लेता है और समझकर वह ठीक व्यवहार करता है वह शत्रुओं से प्राप्त होने वाले संकट से मुक्त हो जाता है एक ऐसा शस्त्र है जो लोहे का बना हुआ नहीं है शरीर को नष्ट कर सकता है उस शस्त्र के बारे में जो जान जाता है वही उससे बचने का उपाय कर सकता है और इस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जिसको ज्ञात हो चुका है शत्रु संपूर्ण प्रयत्न करके भी उसे मार नहीं सकता है अलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिवर्तनम योगे न तम घ्रंथि प्रतिघात मिदम दिशा घास फूस और सूखे जंगल वाले सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट करने वाली आग उसके वन में फैल जाने पर भी एक प्राणी ऐसा है जो उस भयंकर आग के मध्य भी बच जाता है।, चुआ है वो इतना गहरा दिल खोद करके रहता है कि जहाँ तक बन के बन में आग लगने की गर्मी पहुँचती वहाँ से नीचे ठंडे में पहुंच जाता है इसका मतलब है जहाँ तुमको भेजा जा रहा है वो लोहे का नहीं है देखने में हथियार नहीं है खूब चकाचक महल जैसा बना हुआ है लेकिन उसमें कभी भी मृत्यु हो सकती है आग लगाई जा सकती है ज्वलनशील पदार्थों का बना हुआ है और उसमें रहने के पहले चूहा जैसे सुरक्षा की व्यवस्था कर लेता है बिल खोद करके ऐसे ही कोई सुरंग उरंग खोद करके अपने प्राण बचाने की व्यवस्था पहले कर लेना और देखो शत्रु तुम्हें विश्वास में लाने की पूरी कोशिश करेगा उसको ठगने के लिए तुम भी उस पर संदेह मत करना हम पूरी तरह विश्वास में हैं ऐसा दर्शन कराना और फिर सावधान रहना ये विदुर जी ने समझाया और ये समझ करके और यहाँ तक कह दिया कि देखो नाचक्षुर पंचानम ना, ना विन्दते दिशा नाध्रतर बुद्धिमाप्न होती बुद्ध प्रबोधिता जिसकी आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जानता अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है वो उसको सदबुद्धि उस प्राप्त नहीं होती है इस बात को तुम ठीक से समझ लो इसका मतलब यह था कहने का कि उस भवन में रहने के पहले दिशाओं का ठीक ठीक थी ज्ञान कर लेना आग लगेगी तो नहीं पहचान में आएगा की पूर्व कौन है पश्चिम कौन है उत्तर कौन है दक्षिण कौन है पहले ऐसी दिशाओं का ठीक ठीक ज्ञान कर लेना और अंधे अंधे मत होना इसका मतलब सोते हुए भी जगना ऐसे बेखबर हो के मत सो जाना क्या आग लग जाए उसी में जल जाओ ऐसा ठीक से समझ लेना इन सबको समझा करके भेज दिया तभी तुम ग्रह में लगी हुई आग से बच सकोगे और अंतिम बात पांचवी बात सही कि आत्मना चात्मना पंच पीड़यन नानुपीडते जो मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है और पांचों इंद्रियों को दमन के एक सूत्र में बांध करके रखता है वह शत्रुओं से कभी पीड़ित नहीं होता अब देखो सामान्य तो लोग यही समझ रहे हैं जितेन्द्रियता का कितना सुंदर उपदेश महात्मा विद्र दे रहे हैं लेकिन युधिष्ठिर समझ गए कि जैसे मनुष्य की पांच इंद्रियां दम के अधीन हो तो आप परमार्थ पथ पर आगे बढ़ जाता है ऐसे हम पांच पांडव पांच इंद्रियों के समान हैं, और हमारी माता कुंती सद्बुद्धि प्रज्ञा के समान हैं, बुद्धि के अधीन हो करके हम पांचों भाई एक प्रेम के सूत्र में बंद करके रहेंगे तो बड़े से बड़े संकट से मुक्त हो जाएंगे और कहीं भाई भाई में फूट पड़ गयी तो शत्रु अपने षड्यंत्र में सफल हो जाए बिद्रू जी के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया अब प्रणाम करके मुस्कुरा करके केवल यही कहा विदुरम विदुषाम श्रेष्ठम ज्ञात मित्ती व पांडव बिद्रू जी भी मुस्कुराए सिर पे हाथ धरा और बिद्रू जी ने कहा युधिष्ठिर ठीक है बोले तो हां चाचा जी बिल्कुल ठीक है बस नागरों के लिए इशारा ही काफी अब तो मोबाइल आ गया लोग पत्र लिखना बंद कर दिए नहीं तो पहले लोग पत्र लिखते थे तो लिखते थे थोड़ा लिखा बहुत समझना समझदार को इशारा काफी और अधिक मिलने पर आपका अपना ऐसा लेकर के लोग हस्ताक्षर करते थे पहले पत्र में ऐसा लिखा जाता था अब तो पत्र पत्र लोग शायद कम लिखते होंगे पत्र की परंपराएं बड़ी अच्छी थी और उन महान भावों के पत्र भी परमार्थ पत्र के पथकों के, के लिए पाते बने हुए हैं महाराजी हमारे पूज्य महाराज जी ऐसे ही पत्र लोगों के उनके पास जिज्ञासाओं के आते थे और महाराज जी चाहे जितने व्यस्त हों सबको पत्र भेजते थे कुछ विवेकी पुरुषों ने उनके पत्र संभाल कर रखे हमें वह प्राप्त हुए उनके संपादन का कार्य भी चल रहा है भगवत कृपा से शायद इसी महीने में वो प्रकाश में आ जाएंगे विचार तो यही था कि महाराज जी जब आ रहे हैं तो महाराज जी के हाथ से विमोचन होगा लेकिन अब देखो भगवान की जैसी शिक्षा हो इतने अद्भुत पत्र हैं कि सदाचार के संबंध में धर्म के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण वैष्णव सिद्धांतों के संबंध में जिज्ञासाओं का बड़ा अद्भुत समाधान महाराज ने किया है जो तो पत्र लिखते थे महाराज जी पत्र का उत्तर देते थे एक उनके मित्र थे पंडित राम प्रसाद अवस्थी जी सतीर्थ थे वे कान्य थे और बड़े अनन्न्य भगवती चंडी के उपासक थे शास्त्र थे पक्के चिट्ठी पर उनके रहता था ओम नमस्कार यही यहीं से शुरू करते थे संस्कृत भी बड़ी क्लिष्ट लिखते थे, थे संस्कृत पत्र महाराज जी को लिखते महाराज जी संस्कृत पत्रों में उसका उत्तर देते थे बड़े बड़े जितिन प्रश्न लिखते थे महाराज वो तो पोस्टरागढ़ लिखते थे पंडित जी बहुत छोटे छोटे अक्षरों में महाराज जी अंतर देती लिफाफे में उसका उत्तर देते इतने संस्कृत पत्र हम समझते हैं कम से कम हजार दो हजार संस्कृत पत्र होंगे लेकिन दुर्भाग्य की बात है महाराज जी जो संस्कृत पत्र भेजते थे वो संस्कृत पत्र पंडित जी के दिवंगत होने के बाद उनके परिवार के लोग कहीं कचड़े में फेंक दिए या डाल दिए या क्या किया वो तो सुरक्षित नहीं कर सके कुछ चीनी प्रेमियों के पास संस्कृत पत्र हैं, वो भी उसमें दिए है बाकी हिन्दी के पत्र भगवत के पास है करीब हम समझते है दो हजार ऊपर पत्र होंगे हिन्दी के पत्र सुरक्षित हुए हैं, वो परमार्थ तक के लोगों का मार्गदर्शन करेंगे बहुत अच्छे पत्र हैं। तो नारायण जानकारी के लिए युधिष्ठ ने कह दिया कि भगवान मैं समझ मैंने समझ लिया और श्री विदुर जी वहाँ ऐसी चले गए विदुर जी ने संकेत में ही कह दिया था कि अमुक व्यक्ति तुमसे मिलेगा और वो तुमसे जो कहेगा उसको तुम ठीक से समझ लेना वाराणावत में पांडवों का स्वागत हुआ दुर्योधन का सेवक पुरोचन, जो सारे भेद और कपट को अच्छी प्रकार से जानता था वही सेवक के रूप में क्या कहते हैं मैनेजर के रूप में वही नियुक्त था वही पूरे का व्यवस्थापक था लाक्षा गृह में निवास की व्यवस्था हुई युद्धेश्वर और भीम सेन की परस्पर बातचीत हुई और सब सावधान पूर्वक वहाँ निवास करने लगे भीमसेन से युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भीमसेन हम तुमको कह रहे हैं अभी सबको सामने इस बात का प्रकाश मत करना सच्चा सच्चागारम अभिप्रेक्ष सर्व धर्म भ्रताम्बर उग्नेित्य एवं भीमसे यह ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ ये भवन है क्योंकि इसकी गंध इस प्रकार की आ रही है इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान सावधानी पूर्वक यहाँ रहना चाहिए का ये भी ऐसा है तो अभी इसके पाप कर्म का फल फलोचन को में चखा देता हूँ नहीं, नहीं, नहीं, इसलिए तुमको नहीं बताया कि तुम सब भेद खोल दो इसलिए बताया है सावधान रहो या शत्रु हमारे ऊपर कुछ आक्रमण करें उसके पहले हमें अपने बचने का उपाय खोज लेना चाहिए इसी बीच में विद्रु जी का भेजा हुआ एक सेवक आया और उस सेवक ने कहा प्रहितो विद्रोह नाश्मी खनक कुशलो ये मैं बहुत कुशल जो है खनक हूँ खनक माने होता है सुरंग खोदने वाला मैं खोदने वाला हूँ और बहुत प्रिय कार्य करने के लिए आया हूं मैं एक अभिज्ञान आपको दे रहा हूं इस अभिज्ञान से आपको पता चल जाएगा कि मैं बिजुर्जी का भेजा हुआ आया हूं अभिज्ञान प्रयत्ता में ने कहा कहिए क्या कहना चाहते हैं कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम रात्रावस्याम पुरोचना भवन से तव द्वार प्रदा पक्की खबर है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आधी रात के समय दरवाजे पर पुरोचन आग लगाएगा और तुम सबको जला डालने की चेष्टा है मृक्ष भाषा में विद्रणे किंचित विद्रणोक्तो मृक्ष वाचासी पांडवम जो कुछ कहा था बेच भाषा में उसको आप याद रखना श्री युधिष्ठिर ने कहा बिदुर जी का नाम लेकर के कोई आवे उसे अभिज्ञान की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी तुमने अभिज्ञान दिया है अच्छी बात है बिदुर जी कितने नीत निपुण थे इससे विचार करना चाहिए कि इनकी कूटनीति का सारा ये षडयंत्र तब क्या करना चाहते है किसी को पता न हो महात्मा विदुर को इस बात का ज्ञान था कितनी विलक्षण बात है सुरंग खोदने पर मिट्टी निकाली जाती है और प्ररोचन जैसा चतुर कूटनीतिक सेवक वहां नियुक्त है लेकिन वह वा खोदने वाला कितना कुशल होगा की खोदकर पूरी सुरंग तैयार कर दी गई और ऊपर से मिट्टी खोदकर घास उगा दी गई और मिट्टी का इतना भी मैंने टोला दोताला मिट्टी भी कहीं खोद करके निकाली गई है ऐसा नहीं दिखाई पड़ा और पूरी सुरंग खोद करके तैयार हो गई उसके मुहाने पर किवार लगा दिए गए किवारों के ऊपर मिट्टी बिछा दी गई मिट्टी के ऊपर घास बो दी गयी पेड़ लगा दिए गए यहाँ तक का कार्य उसने संपन्न कर दिया और संपन्न करके वह धीरे से वहाँ से चला गया और इधर जिस दिन इसे रात्रि में आग लगानी थी उसके ही पूर्व श्री युद्ध ने भीम ऐसी इनको संकेत किया कि अब समय बहुत अच्छा है अपने ही यहाँ से भाग लेना चाहिए आग लगा के आग लगा करके भीमसेन ने पूर्व द्वार से ही आग लगाना आरंभ किया है आग लगाई है रोचन सो रहा था और रोचन भी उसी में जल करके भस्म हो गया जो जिसके लिए कुआ खोदता है पहले वही गिरता है उसमें महाराज वह जल गया भवितव्यता ऐसी थी कुंती को कुछ दुष्वप्न हुए थे उसके कुंती माता यह समझ रही थी कि लगता है कुंती को अब तक तो कोई पता नहीं था कि ये क्या है माता को बताया भी नहीं था कुंती ने दुष्स्वप्न देखे उनको लगता था कहीं मेरे पुत्रों के ऊपर कोई संकट ना आ जाए तो उन्होंने कहा बेटा युधिष्ठिर मैं चाहती हूँ मुझे कुछ दुष्वप्न हुए हैं ब्राह्मणों को बुला करके सुन्दर भोजन कराया जाए उत्सव किया जाए ब्राह्मण स्वीवाचन करें अभि का पाठ करें दुस्वप्न नाशन स्तोत्रों का पाठ करें जिससे ये हमारे हमारा अरिष्ट निर्शन हो जाए वाराणावत नगर के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया है उनको दक्षिणा आदि देकर के खूब चकाचक अधोता दूध की घुटेमा खीर खिला करके उनको खूब संतुष्ट किया गया है और साय काल के समय एक भीलनी अपने पाँच पुत्रों के तहत आ गयी कुंती माता सबका आदर करती है बड़ी दयावती है उन्होंने बड़े प्रेम से उस भीलनी को भी भोजन कराया उसके पुत्रों के सहित इसमें लिखा है कि वे मध्यपान किए हुए थे वे वहीं सो गए और आग लगी तो रोचन तो जल ही गया वो भीलनी भी अपने पांच युवा पुत्रों के सहित तो वो भी जल करके खाक हो गई और इधर जो स्थल था उस स्थल को अच्छी प्रकार से जानते थे जहाँ वो सुरंग का द्वार था भीमसेन ने अपने चरण की धमक से उसे तोड़ दिया और तोड़कर वहां से निकल गए देखिए बड़ी विचित्र बात है बिदुर जी कितने चतुरे विदुर जी ने आग लगने के बाद भी कुछ एक विश्वस्त सेवक वहां रख छोड़ा था जब आग लग जाए पांडव निकल जाए तो जिस मार्ग से गए हैं उसको देखकर के अनुमान हो जाएगा कि सुरंगें ठीक खोद के चले गये तो आग बुझाने के ब्याज से तुम भीतर घुसना और जो कुछ कूड़ा करकट जला कटा सामान है वो सब उसी जगह लाला करके पटकना वहीं पानी गिराना तो पानी और जला हुआ राख सामग्री पाकर के वो पक्का हो जाएगा वहाँ की जमीन ठोस हो जाएगी किसी को पता ही नहीं चलेगा के यहाँ खोदी गयी कितने चतुर्थे बिदुर जी महाराज ऐसा सब कार्य किया गया महाभारत में तो नहीं है पर एक कथा ऐसी भी प्रचलित है कि भयंकर आग लगने के बाद इतनी तेजी से आग ने चारों ओर से आग पकड़ गई कि पांडव भी घबरा गए उनको उस आगने की लपटों में कहां से मार गये ये भूल गया ऐसी भी एक कथा प्रचलित है सहदेव जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे उन्होंने समझ लिया की मार्ग यहाँ से होना चाहिए लेकिन बताया नहीं तब भीमसेन ने क्रोधपूर्वक वहीं पैर से प्रहार किया जहाँ से वो द्वार था और द्वार खुल गया और सबके सब उसी द्वार से निकल करके सुरक्षित भाग चले सुना जाता है कि भीमसेन ने सहदेव से पूछा कि तुम महापंड हो तुम ज्योतिष के पंडित हो तुमको बताना चाहिए कि कहाँ से मार्ग है बोले हम तो न्याय का पालन कर रहे थे ना पृष्ठ कच्चिद्रुआया नचा न्याय ने प्रच्छता बिना पूछे किसी को बताना नहीं चाहिए बिना पूछे बताने से शास्त्र का तिरफ्तार होता इसलिए हमने नहीं बताया तो युद्ध ने कहा कि बताना नहीं चाहिए किसी को नहीं बताना चाहिए कि अपने भाइयों पर संकट आवे अपने ऊपर संकट आवे उसको भी नहीं बताना चाहिए यह पांडित्य का अहंकार बहुत श्रेष्ठ नहीं है और इस बात की पुष्टि स्वर्गारोहण पर्व में है जहाँ भीमसेन ने पूछा सहदेव सबसे छोटे हैं वो तो सबसे पहले हमको छोड़कर क्यों विदा हो रहे हैं बोले तो इसलिए हो रहे हैं अपने शास्त्र ज्ञान का अभिमान था अभिमान वाला व्यक्ति इसका शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता इसलिए उनको देह से व्युक्त तो होना पड़ा ऐसा स्वर्ग रोहन पर मैं लिखा हुआ है। अब उस सुरंग से जब बाहर निकले तो महाराज जंगल में जाकर के निकले माता कुंती सोते हुए से उनको उठाया गया था नकुल और सहदेव अर्जुन को सोते हुए से उठाया गया था केवल भीम भीमसेन जाग रहे थे और युधिष्ठिर जाग रहे थे भाई चलने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे उस समय भीमसेन ने कहा चिंता मत करो आप सब लोगों को धोने के लिए आज मैं ही आप सबका वाहन बन जाता हूं इस कंधम आरोप के जननी कुंती को तो यहाँ कंधे पर बिठाया दें कंधे पर युद्धिर को बिठा लिया बाएं कंधे बीच में ऐसे चरण लटकाकर कुंती को बिठा लिया भीमसेन ने दायने कंधे पर बड़े भैया को बाएं कंधे पर अर्जुन को और ऐसे हाथ करके इस हाथ पर बिठा लिया नकुल को इस पर बिठा लिया सहदेव को अस्त्र को लेकर के भीमसेन चल पड़े महाराज लिखा है उर्षा पादपान भंजन एक छाती की टक्कर देकर बड़े ऐसी बड़े वृक्षों को धराशाई कर देते है अपने एडी की घमच से, एड़ी की चोट से, बड़े बड़े वृक्षों को धरासाई करते हुए और ब्रकोदर भीम से सजगा बातरंगा ब्रकोदरा वहाँ जैसे ही गंगा के किनारे पहुँचे अब घबराने लगे आज की जैसी स्थिति तो गंगा जी की थी नहीं अविरल गंगा विशाल गंगा का जलप्रवाह हुआ करता था बड़े बड़े जहाज चलते थे गंगा जी में अब इतनी बड़ी गंगा को अर्धरात्रि के समय कैसे पार किया जाए उसी समय विदुर जी का एक सेवक वहाँ भी उपस्थित मिला धन्य है विदुर जी की व्यवस्था इस देश का शासक विदुर के जैसा होना चाहिए कैसी अद्भुत विदुर जी की व्यवस्था है वहाँ सेवक मिल गया सेवक ने युद्षि को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे भगवान मैं आपको एक अभिज्ञान दे रहा हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं विदुरु जी का भेजा हुआ विश्वस्त सेवक हूँ बोले देव क्या अभिज्ञान देते हो तो कक्ष शिशिघनश महाकक्ष बिलौकस न हंसीमानम यो रक्षति सजीवती जो श्लोक विदुरु जी ने बोला है वही श्लोक किस ने बोला है उसने कहा बिदू जी ने तुमसे कहा था कि घास फूस के सूखे जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट करने वाली आग पूरे जंगल को जला देती है लेकिन बिल का आश्रय लेकर चूहा उसमें रहता है उसको वो आग नहीं जला पाती है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को और अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले कर लेना चाहिए यह सुनकर के श्री युद्षि के नेत्र भराए और उन्होंने कहा भूयाह सर्वसोर छाचा विदुर के जैसा हमारा कोई हितैषी नहीं है ये सारे षड्यंत्र को विदुर जी जानते हैं और इनके इस भाव को देखकर उस सेवक ने भी सौहार्द प्रकट करते हुए कहा हम विदुर जी का मौखिक संदेश भी लाए हैं क्या कहा चाचा विदुर जी ने पुले उन्होंने कहा है चिंता मत करो कर्णम दुर्योधनम शैव भ्रातृ भी सही तमणे शकुनिम शेय विजेता संसय हे कौंते तुम कर्ण को दुर्योधन को और शकुनि को सब को अपने भाइयों के साथ युद्ध करके युद्ध की भूमि में उनको जीत लोगे इसलिए कोई चिंता की बात नहीं इस मौका में बैठ जाओ इस मौका में बैठ गए और बैठ करके के अरष्टम गग्रहता व्यग्रह पंचान विदा भ्रवीत बिदुरु जी ने कहा है अव्यग्र चित्त होकर के निर्विघ्नता पूर्वक तुम अपने मार्ग को तय करो चिंता मत करना घबराना मत और इस प्रकार से गंगा जी के पार उतार दिया गया महाराज जी आजकल कर लोग कहते हैं की पुराने जमाने में यंत्रों का आविष्कार नहीं था इस अध्याय में व्यास जी ने लिखा है नौका कैसी थी जिस नौका में बहुत लंबी यात्रा करके रात्रि को पांडवों को ले जाया गया सर्व बास तहम ऐसी नौका थी चाहे जितना तेज अंधड़ तूफान आ जाए बड़े से बड़े जहाज भले ही उलट जाए ऐसी नौका बनाई गई थी कि चाहे जैसा अंधड़ आ जाए नौका उल्टे नहीं सर्व बात सहम नावम यंत्रुक्ताम यंत्रुगताम चलाने वाले को मेहनत करके चलाना नहीं पड़ती उसमें मशीने फिक ऐसे यंत्र लगे हुए थे नौकर में कि नदी की विपरीत धार में भी वे बहुत तेजी से चल सकते थे इसका मतलब उस जमाने में भी बड़े बड़े यंत्रों से युक्त नावें बननी शुरू हो गई थी और उन्होंने कहा बेटा भीमसेन मेरा तालू चिपक रहा है क्योंकि इतनी विकट परिस्थिति कभी देखी नहीं थी कुंती ने वो घबराई हुई थी, थी बेटा मुझे प्यास लग रही है तो भीमसेन की आंखों से आंसू बरस पड़े मेरी माता आज जंगल में प्यासी है पानी मांग रही है सब भाई थके हुए हैं कहा मैं पानी लेकर के आता हूँ और अपने गमछे में कोई वर्तन नहीं था पास में अपने वस्त्र को ही कई गुणित करके और उसी में जल भर के लाए हैं और उस जल को माता के मुख में दे करके अपनी माता की प्यास बुझाई है भैया तो ये चरित्र इसलिए भी सुनने चाहिए कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी पांडव विचलित नहीं हुए क्या पांडवों जैसी विपत्ति हमारे ऊपर आई क्या नहीं आई इसलिए संकटों से कभी घबराना नहीं चाहिए वस्तुतः विपत्तिया मनुष्य के जीवन में निखार लाने के लिए आती है भगवान के अनुग्रह से ही विपत्ति का क्षण प्राप्त होता है अच्छे और बुरे की पहचान विपत्तियों के क्षण में होती है बारणावत के लोगो ने बिलाप किया है धिकारा है धृतराष्ट्र को महाराजी धृतराष्ट्र को ही नहीं रहा है उन्होंने द्रोणाचार्य भीष्म और कृपाचार्य को भी दिखा धिकारा है महाराजी श्लोक में लिखा हुआ ये कहते हैं आज भीष्म की बुद्धि भी मारी गई द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बुद्धि भी मारी गई अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता था ऐसा किया गया बेचारे पांडवों को जला दिया गया बहुत बुरा हुआ बहुत अधिक रोए धृत इतने रोए धृतराष्ट्र भीतर से प्रसन्न है धृतराष्ट्र कणक की कूटनीति पूरा काम कर रही है और बाहर से रो रहे हैं रोते हुए धृतराष्ट्र ने कहा अद्य पाण्डुर राजा मम भ्राता महायशा तेसु वीरेशु दग्धेशु मात्रा सह विशेषता अब तक मैं अपने भाई पांडव को मरा हुआ नहीं समझता था लेकिन आज पांडवों के समाप्त होने से वीर माता कुंती के समाप्त होने से मैं आज समझता हूँ कि आज मेरा भाई मारा गया ऐसा कहकर धरतराष्ट्र फूट फूट करके रोने लग गया चलो मुझे पकड़ के ले चलो जलांजलि दो कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए और सुदैहिक संस्कार बड़े प्रेम से करना चाहिए देखो भगवान की योजना कितनी विलक्षण है कुछ न कुछ पहचान तो मिलनी चाहिए कि वे जले कि नहीं जले तो वो भीलनी पांच पुत्रों के सह जल गई थी उसका अस्थि पंजर मिला वो सब मुंड उठा के लाए गए अब कौरवों को पक्का विश्वास हो गया कि सिनाक्त तो हो गई है और ये इनके शरीर हैं, ये जल गए हैं देवी भी भाग्यशाली तो रहे होंगे गंगा से उन सबकी अस्थियां धोई गई चिताएं बनाई गई राजोचित सम्मान से सबका दाह संस्कार किया गया और एक बात कहना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे महाराज सब जगह खबर भेजी गई कि यह दुर्घटना तो घट गट गई है अब प्रजा में आक्रोश है तो धरतराष्ट्र ने कहा चिंता मत करो एक जांच दल गठित किया जाएगा जो कुछ समय में सारी घटना को ठीक से समझ करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि आखिर यह दुर्भाग्यजनक घटना क्यों घटी ऐसा ही नेता लोग प्रायः करते हैं पहले पूरी घटना कैसे घटाई जाए उसकी योजना बना लेते हैं फिर समिति भी उनके अपने मन की ही होती है और रिपोर्ट भी जो पहले से उनके द्वारा तैयार की हुई होती है वही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती यहां सबसे ऊंची कूटनीति का परिचय भगवान श्रीकृष्ण ने दिया क्या दिया ये हमारे ठाकुर जी हैं बड़े कलाकार आज कला गुरु सब विद्याओं के गुरु यही हैं जब सूचना पहुंची क्योंकि बहुत घनिष्ठ रिश्तेदारी है कुंती साक्षात उनके पिता बसुदेव जी की खास बहने सही बहन है तो जैसे ही सूचना वहां पहुंची है शोक व्यक्त करने सबसे पहले सहज सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण पधारे जो सर्वज्ञ परमात्मा है जिसके कुछ छिपा हुआ नहीं वो भगवान बोले कोई बात नहीं कोई मत जाओ हम जा रहे हैं शोक व्यक्त करने बलराम जी फिर भी यही समझ रहे थे कि ये घटना घटी गई ठाकुर जी समझ रहे थे क्या घटी क्या नहीं घटी ठाकुर जी ने आकर के इतना बढ़िया अभिनय कर दिया अभिनेता तो इनसे बड़ा अभिनेता कौन होगा इतना बढ़िया अभिनय कर दिया हाय बुआ जी कहाँ चली गई भैया दादा भीम धृतरा युधिष्ठ आपके जैसा धर्मशील कौन होगा दादा भीम सेन आप तो हमको बरात नहीं करते थे प्राण प्यारे मित्र अर्जुन तुम हमें छोड़कर कर कहाँ चले गए ऐसी बढ़िया नाटक करी कि अब सबको विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण जब शोक व्यक्त कर गए हैं अब पक्का पक्का पक्का विश्वास है कि पांडव उस धरती पर नहीं है पर भगवान बड़े चतुर पूरे उसमें रहे नहीं सीधे शोक व्यक्त करके चले गए वापस और इसकी बड़ी भारी पीड़ा भीष्म पितामह को हो रही है भीष्म पितामह ने हम समझते हैं कम से कम पंद्रह बीस श्लोकों में बिलाप किया है और बिलाप करके कहा कि आज ब्राह्मणों की बातें झूठी कैसे हो गईं? ब्राह्मणों ने कहा था कि इस कुरुकुल की रक्षा निश्चिर करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा अश्वमेध यज्ञ करेगा और महाराज गुरु का वंश पांडु का वंश इन्ही के द्वारा आगे आकर जाकर के चलेगा ये सारी बातें झूठी कैसे हो गईं? लगता समय बहुत विपरीत आ गया बिदुर जी ने हाथ पकड़ लिया और बिदुर जी ने हाथ पकड़ कर के थोड़ा सा गंगा जी ने सब जलांजलि देने जा रहे थे भीष्म पितामह का हाथ पकड़ कर थोड़ी दूर तक ले गए अब कौन वहाँ ये अनुमान लगावे बड़े बूढ़े का हाथ लोग पकड़ते ही हैं बिदुर जी पकड़ कर के थोड़ी दूर तक उनको ले गए और दूर को दूर ले जा के आत चक्ष स धर्मात्मा भीषमा अद्भुत कर्मणे धीरे ऐसी भीष्मी को सब बता दिया कहा हे महानुभाव हे भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है दूसरे लोग पिंडदान जलदान का नाटक करें पर आप महात्मा हो आप यदि उनको अपने हाथ से जलांजलि तिलांजलि दोगे तो वह उनके लिए अशुभकारी होगा इसलिए ना हम देंगे ऐसे ही अपना थोड़ा पानी उछाल लेंगे नाम गोत्र लेकर के तर्पण मत करना क्यों बोले पांडव जीवित हैं और सुरक्षित हैं कुंती भी जीवित और सुरक्षित है उस समय उस समय पितामह भीष्म के नेत्रों में जो चमक आई है और जो प्रसन्नता आई है यद्यपि वे वाणी ऐसी कुछ न कह पाए आँखों की कोर ही गीली हो पाई लेकिन उनका हृदय आज विदुर के ऊपर प्रसन्न हो गया विदुर आज तुमने कुरुवंश की लाज को बचा लिया बिद्र जी ने कहा प्रछरित पर्यट तस्मिन युद्ध रक्ष्यंती भूमि भूमि का आप चिंता मत करो समय आने पर सब दिखाई पड़ जाएंगे। अभी धैर्य रखो इस प्रकार से सबको समझा दिया है और जंगल में भीम जाकर के एक जगह बीहड़ में वृक्षों के नीचे सब शयन कर गए हैं नीति कहती है सब लोग जब जंगल में कहीं सो रहे हों तो एक किसी व्यक्ति को वहां जागृत रहना चाहिए सबसे अधिक श्रम भीम से ने किया सबको उठा के लाए लेकिन आज जगने का कार्य भीम से ने का सब सो जाओ। मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ खड़े होकर के वे जगने लगे और जगते जगते वे रोने लगे रोते रोते उनका हृदय क्रोध और अमर्श से भर गया वे कहने लगे कि अरे हमारे जैसे वीरों को जन्म देने वाली माता कुंती कटी हुई कजली की भांति आज इस बीहर जन्म में न कहीं बिछाने को है न ओढ़ने को है सिंह व्याघ्र आदि से युक्त इस भयंकर अरण्य में ये अनाथ की तरह पड़े हुए हैं धर्मराज स्थिर जो धरती की क्या चले त्रिभुवन का राज्य करने के योग्य हैं वे आज इस दशा में पड़े हैं अर्जुन की यह दशा हाय भी कैसा होता है नकुल सहदेव कितने छोटे हैं इनके सुख भोग का समय है इन्हें कितनी पीड़ा उठानी पड़ रही है महाराज जी लिखा है कि कर्म करेण निष्पुष्य हथेली ऐसी हथेली मर करके निश्वसन दीन मानसाह पुनर्दीन मना भूतवा शांतार चीव पावक अंत में क्रोध करते करते जैसे किसी आग की लपट निकलना बंद हो जाए ऊपर से राख आ जाए भीतर से अंगार धड़कते हों, ऐसे भीतर से अंगार धड़क रहे हैं दुख के और ऊपर से उनकी जो क्रोध की अभिव्यक्ति थी वो कुछ शांत हो गई इसी बीच में विडम्ब नाम का राक्षस वहां रहता था मनुष्यों की गंधोस्कोआई उसने अपनी बहन हिडम्बा कि आज विधाता ने बहुत समय के बाद मुझे भरपेट आहार दिया है मनुष्य मान ही मुझे प्रिय है जाओ ले आओ उन मनुष्यों को मैं खाऊंगा वो जैसे ही आई और उसने भीमसेन को देखा जो तपे हुए स्वर्ण के समान जिनकी अंग है कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, सुंदर सुचिक्कन सुदीप्त ललाट है घुंगराले केश हैं महाराज जी महाभारत के अनुसार भीमसेन के सौंदर्य का बड़ा अद्भुत वर्णन है भीम से प्रायः जो मल्ल होते हैं वीर होते वो उतने सुंदर नहीं होते हैं पर भीमसेन की सुंदरता का बड़ा सुंदर वर्णन है बहुत सुंदर भीमसेन हैं उनको देख करके वह अत्यंत प्रभावित हो गई और वह विचार करने लग गयी के इस प्रकार का सुंदर पुरुष तो मैंने आज तक नहीं देखा है और वह सुंदर अपने संकल्प के अनुरूप सुंदर वेश बनाकर के वहां पहुंच गई और पहुंच करके उसने कहा कि हे अनघ ये देखने में आपकी माता लगती हैं पर परम सुंदरी हैं श्यामा हैं ये यहाँ कैसे आ गई के एम वही बृहती श्यामा सुनघेते बन मिदम प्राप्त विश्वता स्वगृहे यथा विचार की बात है कल आप लोगों ने सुना कि कुंती को व्यासी ने लिखा है धरती की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी कुंती माता महाराज जी वृद्धावस्था में ये सौंदर्य है विवाह के समय कुंती का सौंदर्य क्या हो और श्यामा विशेषण दिया है साहित्य शास्त्र के अनुसार श्यामा जो है वृद्धा को नहीं कहा जाता श्यामा माने काली नहीं होता श्यामा माने होता है जिसमें किशोर अवस्था ही सदा बनी रहे उसको श्यामा कहते किशोर अवस्था वाली को श्यामा कहते हैं किशोर व्य सम्पन्ना को श्यामा कहते हैं माने पांच पांच पुत्रों को जन्म देने के बाद यद्यपि कुंती वृद्धा हैं लेकिन आज सोदश वर्षीय किशोरी के जैसा उनका सौंदर्य है ये कौन है और ये जो पुरुष पड़े हुए हैं भूमि में ये कौन है इस शाम वीर भद्रंते मामा प्राणा बिहा शिशु हम परित्य नजीवी अमरिंदम आप हमारी बात का उत्तर दें हमारा त्याग न करें मैं हिडम्बा नाम की राक्षसी हूं और मेरा भाई हिडम्बर आप सबको खाना चाहता है मार के लाने के लिए भेजा है लेकिन मैं आप में अनुरक्त हो चुकी हूं इसलिए आप हमारा त्याग मत कीजिए इनको छोड़िए और हमारे साथ स्वच्छंद बन में बिहार कीजिए यह सुन करके यह भीमसेन बहुत रुष्ट हो गए उनके होश भड़कने लगे और उसने कहा तू भाग जा यहाँ से अपनी जन्मदात्री माता को और अपने भाइयों को छोड़ करके मातरन चंद्रो गच्छे कामार से वो मत बुधा मत मैं छोड़ के चला जाऊँ ये संभव नहीं हो सकता तू यहाँ से भाग जा बातचीत हो ही रही थी तब तक हिडम्बास ने देखा कि बहन को तो आई नहीं क्या बात है देखूँ तो सही देखा कि बहन बहन तो एकदम अनिंद सुंदरी बन करके खड़ी है सच झट करके मायामय रूप धारण करके वो तुरंत समझ गया कि बहन ने इतना सुंदर रूप क्यों बनाया ये इस सुंदर पुरुष से विवाह करना चाहती है बहुत फटकार लगाई अरीब पापनी अभी तेरे सहित में इन सबको समाप्त करता हूँ ऐसा कह करके वह चिल्लाया और उसने झपट्टा मारा भीमसेन ने वो चिल्लाई हिडम्बा देखो ये पापी राक्षस खाने के लिए आ रहा है मैं शरण में हूं मेरी रक्षा करो भीमसेन ने कहा माँ भाई तम पृथु सुश्रोणी नई स्थिति अहम एनम हनुष्यामी प्रेक्षण त्यामध्य में तेरे देखते देखते मैं इसको मार दूंगा मेरे रहते हुए कोई अगला पर नहीं कर सकता देखिए क्या करें जैसे तैसे जल्दी पूरा करना है अन्यथा एक एक सिद्धांत चर्चा के योग्य जो अपना परिचय राक्षसी के रूप में दे रही हो मेरे भाई ने तुम सबको मारने के लिए मुझे भेजा है और हम नरभक्षी राक्षस हैं इस रूप में जो अपना परिचय दे रही हो और यहवी कहने में जिसे लज्जा न आ रही हो कि तुम अपनी मां को और अपने भाइयों के को छोड़ के हमारे साथ जंगल में उन्मुक्त विहार करो ऐसा प्रस्ताव जो कर रही हो उस नारी के प्रति भीमसेन का कैसा सौहार्द है भीमसेन कहते हैं डरोमत सुश्रोणी सुमध्य में डरोमत मेरे रहते हुए कोई भी दुष्ट किसी अवला पर अत्याचार नहीं कर सकता है महाराज जी ऐसा चरित्र भारतवर्ष के युवाओं का हो जाए तो जो भयंकर सारे समाज को लज्जित करने वाली घटनाएं घट धट रही हैं और उनके बड़े बड़े निराकरण लोगों के द्वारा सोचे जा रहे हैं क्या इनकी आवश्यकता रह जाएगी आज गाय पर अत्याचार हो रहा है ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है संतों पर अत्याचार हो रहा है गरीबों पर अत्याचार हो रहा है अवलाओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन समाज युवा वर्ग हथेली पर हथेली रखकर के बैठा है भीमसेन के इन विचारों से यदि युवा समाज शिक्षा प्राप्त करे तो क्या ऐसी कोई घटना कहीं घटेगी हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि उस राक्षसी के प्रति ऐसा सौहार्द भीमसेन का हो सकता है उसको बचाने की ऐसी भावना हो सकती है तो किसी पतिव्रता सती साधी पतिव्रता नारी की रक्षा के प्रति भीमसेन का भाव कैसा होगा जिसको हम समझते वाणी से घटने के अंदर देवी तुम बिल्कुल बहमत करो मेरे रहते हुए तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर सकता इसका मैं स्वयं ही बध कर दूंगा नायम प्रतिबलो भीरु राक्षसा प्रसदो ममो सोडुम युद्ध परिस्पन्दम अथवा सर्वराक्षसा अब तो भयंकर युद्ध होने लग गया चट तटा शब्द होने लग गया क्योंकि दोनों के मत्तक से मत्तक टकराते छाती से छाती टकराती शरीर से शरीर टकराता एक मुहूर्त के भीतर ही सारा जंगल वृक्षों से सुना हो गया एक दूसरे के गिरने से पूरा जंगल चौपट हो गया उस शब्द को सुनकर के तब सबकी नींद खुली है अब लोग कितने गंभीर सोए होंगे कि इतना सब कुछ हो गया और तब इतनी देर के बाद सबकी नींद खुली और भीमसेन ने भयंकर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद इस दुष्ट हिडम्बा सुर के पैर पकड़े और पैर पकड़ के सौ बार घुमाया आकाश ओ फटका ऐसा पटका कि उसके प्राण पके रूड़ के पीस लिया उसको और इसके बाद भीमसेन ने